वंदे गुरुपद्द्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसोदित श्रीनंदनंदन बंदे राधिका चरणोदय गोपीजन सामूत बिंदवनमोहर बांचाकृप सिंधु पतितान पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मोक पंगु लघयत गिरी यम वंदे परमाधव बृंदाव तुलसीदे वै पिया वै केशव कृष्णभक्ति पदे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चय मन देवी सरस्वती जो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने भक्ति गुरभोक्ति वक्ति प्रमोदा जगद सदा पवम तीर्थस्पम शिव विरछि शरण भीतावदीपूत वंदे महापुरश ते चरणारविंद दुस्तज सुपीतराजक्षी धर्मीर्जवचसा जदगा मे गैत्यपाद वंदे महापुरशते चरण यम छटाया विस्फुज किमें गपवधु स्वदर्शी पूर्णाग्रसागर सारूर्ति आराधिकाई कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद सियादगदाधर शिव सदी गौरभक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरि अजानुलित भुज कनका बदत संगीतनकर कमलायताक्षजभरौ जुगध करुणां वंदे जगत्को करुणुतार प्रणमसुरु भूय श्रीकृष्ण करुणारणव लोकनाथ जगच्चोक्षसुक तम आदिदेव पुषो पुराण तमाल ण अपार संसार सुंद्रसे भे भगवतो स्वूपम बागी लक्ष्मी सजस्वी लक्ष्मीजस्वसी जय सं तंग सिंह महमे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे संसार सिंधु सिन्धुतरण हृदय यदि साकीर्तनमृतरसेमते मनुष्य प्रेमुध विहरणे यदि चीतबीती चैतन्यचंदचरनेगम चैतन्यचंदचरनेग संसार सिंधु उत्तरणी सिंधुच्चरणेद यदि रमते मन प्रेमा बुधौ विहरने यदि चित्त चैतन्यचंदचरनेगम चैतन्य चंदचरनेताग चैतन्य चंद चैतन्य चंद सिसिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती स्वामी ठाकुर भोपा जी ने बताएं ये जगत के ऊपर आधिपत्य विस्तार करने का दृष्टि लेकर भाव लेकर जो आप जगत को दर्शन करने जाओगे ये आपका लिए फांसी का फंदा बन जाएगा सिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती स्वामी ठाकुर प्रोपा जी ने बताएं ये जगत का ऊपर आधिपत्य विस्तार करने के लिए आपका मन में जो इच्छा है इस दृष्टि लेकर आप जगत का ऊपर दर्शन करोगे जगत को दर्शन करोगे तो आपका लिए ये फांसी का फंदा बन जाए जगत में सारे आदमी हमारा बस में रहेगा हमारा बात सुनेगा हमारा कहना मानेगा हमारा प्रतिष्ठा होगा पतिपति पति होगा महाराज इसी को बोलता है डेमोनिक कंसेप्शन आसुरिक विचार वी वॉन्ट टू बी कंट्रोल्ड बाई गुरु वैष्णव ये प्रश्न आता है महाराज अब अभी बताएं कि जगत का ऊपर हम कंट्रोल करने का अनुभव लेके अगर देखे व्यवहार को लगाए हमारा ताकत को लगाए तो मेरे लिए यह फांसी का फंदा बन। अभी बताएं, अभी आप बताएं जो गुरु वैष्णव के द्वारा हम लोग नियंत्रित होना चाहते हैं यह अनुगत्व का रास्ता है तो क्या गुरु वैष्णवों का बंधन नहीं होता अभी आपने बताए गुरु वैष्णव तो साधु जितना सारे उनका भक्त लोग है जगत का है सबका ऊपर अपना सिद्धांत तो, अपना विचार अपना सब प्रस्तुत करके उन लोगों को कंट्रोल करना चाहता है तो इसमें क्या उन लोगों का कोई दोष नहीं है विचार आता है जो गुरु वैष्णवों का दो मूर्ति है एक मूर्ति तो है आपका आपको अनुग्रह करे आओ आओ प्रेम से लगाए और एक निग्रह गुरु वैष्णवों का भगवान का ये दोष विचार होता है एक समय खूब जोर से एकदम शासन करता है उसको अनुशासन ऐसा है कि उसका ऊपर दबा डाल दें उपनिषद देखो उपमनु उपमनु बोल के एक ब्रह्मचारी है उन्होंने अपना अयोधम और ऋषि का कैसे आदेश पालन किए महाराज कुछ दोष नहीं है गुरु जी का कुछ गोवादी पशु था गोवादी, गौ गो माता आदि इसको पशु बोलना नहीं चाहिए जगत के लोग पशु बोले गोवादी सब जो है वो उसको लेके अब जंगल में भेज दिया बोला जाए, इसको चढ़ा के लाओ अब जब तक इसका दिगुना ना हो जाए तब तक नहीं आना मैंने मतलब लौटना नहीं जंगल से तो जो भी है ऐसा विचार और गुरुजी ने शिष्यों को देखे भाई शिष्य तो बहुत तगड़ा बन रहा है सारा दिन जंगल में है तो बोले तुम क्या खाते हो बोले क्यों गुरुजी खाना तो जंगल में कुछ नहीं है गो माता है माता का कर दूध पान करते हो अरे हमको बिना बोले तुम दूध पान करे तो बड़ा भाई अपराध किया ऐसा नहीं करना ठीक है गुरु ना कर दिया फिर दोबारा कुछ दिन बाद पूछे अरे तुमको तो दूध माना कर दिया था तो तुम्हारा तबीयत कैसा है ऐसा अच्छा है बोले महाराज क्या करे पहले तो हम आपको भिक्खा करके आपके पास दे के फिर जाता हूँ और दोबारा भिक्का इधर उधर से लेके खाता हूँ नहीं जो भीक्का सब गुरुजी को देना है बिल्कुल अपने लिए नहीं लेना आज्ञा के बिना ये नियम नहीं है लबधार भागवत में सिद्धांत ठीक है गुरु जो आज्ञा है कुछ दिन बाद और फिर गुरुजी ने बोले तो तुमको तो सब मना कर दिया भिक्खा करना और जो भी दोबारा भिक्खा करना ये भी मना कर दिया तुम क्या खाते हो बोला माना बछड़ा जो दूध पान करते करने का बाद जो जो ढेंक उठता है उसको मुख से फैन निकालता है उसको एक एक करके लेके मैं पान करके शरीर को धारण कर अरे ये नहीं करना ये बछड़ा जो है तुमको देख तुम बिना खाए रहते हो उसको देख कोरोना करके दूध को उगालते हैं बिल्कुल नहीं खाना ठीक है गुरु जी ऐसा करते करते जब अनुशासन डालते डालते अंतिम अवस्था हो गया तो बेचारा जंगल में क्या करे महाराज आकंद की पाता जानते हो कितना पैसन है वो भूख के मारे क्या करे कुछ नहीं है खा लिया पूरा अंधा हो गया महाराज और अंधा के कुओं में गिर गया गुरुजी उसको ढूंढते ढूंढते शिष्यों को बाकी शिष्यों को लेकर ढूंढते ढूंढते पागल के मापिक पहुंचे इधर उधर ढूंढते ढूंढते और बुला रहे थे नाम पुकार के पुकारने का बाद वो चिल्ला चिल्ला के एक जगह से आवाज आया उपमन्नु बोला गुरुजी हम इधर है बोले कहाँ हो कि देखे कुएं में गिरा हुआ है अंधापन है तो गुरु बोला ऐसा कैसे हो गया बोले गुरुजी आप तो अनुशासन किए थे तो भूख तो मेरा पास है ही है क्या करूं और कुछ मिला नहीं अब पत्ता इतना जोड़ भूख लगा पत्ता खा लिया हमको पता नहीं था ये पॉइजन है अंधा बन गया गुरुजी आशीर्वाद करके बोला देखो मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हूँ तुमने ये मंत्रो हमने तुमको बोल तुम एक काम करो और स्वर्ग का जो बैद्य है और शिनी इन दोनों को प्रार्थना करो ये मंत्रों का आधार वो आ जाएंगे क्योंकि गुरु प्रसन्न होने से सब प्रसन्न हो जाता तो महाराज जब प्रार्थना किए वो मंत्रों जब किए तो वो श्विनी कुमार आ गए आने के बाद एक पिस्टक दिए पीठा बोले खा लो बोले तो हम खा नहीं सकता गुरुजी के दिए बिना अरे गुरुजी खाया तुम खाओ नहीं हम नहीं खा सकते तब प्रसन्न हो बोले जाओ तुम्हारों पर तुम्हारा गुरु भक्ति का परीक्षा हो गया तुम्हारा गुरु गुरुभुक्श का परीक्षा हो गया तुम्हारा आंखें ठीक हो जाए और महाराज इसका बाद वो आए आने का बाद गुरुजी जो उसको तत्व ज्ञान का उपदेश दिए हैं वो जन्म जन्म के लिए उसका दिल में बैठ गया क्यों ये उदाहरण दिया था ये स्पष्ट करने के लिए कि महाराज गुरु वैष्णव का शासन और प्रीति एक ही है देखने में लगता है ये इसको गाली दे रहा है इसको प्रीति कर रहा है लेकिन जिसको गाली दे रहा है, हो सके कि इसका ऊपर उसका ज्यादा कृपा है करुणा है ये बहुत सारे प्रमाण है बहुत सारे प्रमाण हैं जैसे चैतन्य चैतान्य तो में चले जाए तो उधर देखोगे जब सनातन गोसाई को जगदानंद पंडित उपदेश दिए मेलो आपस में चर्चा हो रहा था महाराज हमारा तो ऐसा खुजली बन गया ऐसा हालत है महाप्रभु आके मेरे को आलिंगन करता है ये मेरे से सहन नहीं होता मेरा शरीर में इतना सारे रक्त चलता है खुजली है प्रभु आके आलिंगन करता है प्रभु का शरीर में लग जाए हमारा तो अपराध हो क्या करे जगदानंद को पूछे क्या करे एक काम करो ये तुम्हारा ये जो रथ यात्रा आ रहा है इसको देख के तुम चले जाओ अपना स्थान तो दिया हुआ है तुम्हारा तुम्हारा खानदान को स्थान दिया है वृंदावन में सारे तुम्हारा खानदान रूप गुसाई पद सनातन आदि जीव सब तुम्हारा खानदान को वृंदावन में स्थान दिया है और महाराज ये वृंदावन में तुमको लुप्त तत्व उद्धार आदि सारे और ग्रंथ प्रणयन किसी को रसोतत्व रूपगुसाई पद को इसको वैष्णव स्त्रीति सारे तमाम तुम्हारा तो बहुत ठीक है एक काम ठीक है आप जो बोलते हो हम रथ यात्रा होने का बाद हम चले जाएंगे हम वृंदावन चले जाएंगे तो महाप्रभु का पास ये खबर मिला महाप्रभु को सनातन गुस्साई बताएं कि जगदानंद अच्छा सलाह दिया कि रथ यात्रा करके हम वृंदावन चले जाएं तो महाप्रभु तब इतना गुस्सा हो गया क्या जगदान्ंद काल का बटू है वो तुमको उपदेश दे तुम हमको उपदेश देते हो कितना सुंदर वृंदावन जाने का इतना ऐसा परिपाटी नहीं है प्रभु तुम्हारा पीछे लाखों आदमी पीछा कर रहा है वृंदावन जाने से तो मजा नहीं होगा तुम हमको उपदेश देते हो अब तुमको उपदेश दिया ऐसा करके गाली देना शुरू किया जगदानंद को तो सनातन गोस्वामी थोड़ा महाप्रभु को मजेक में कह दिया प्रभु आज हमको समझ में आया कि जगदानंद को कितना प्यार करते हो तभी अपना मानते हो तो वह गाली दिया और हमको कितना सम्मान दिया सम्मान देना मतलब तो हमको बाहरी आदमी समझते हो वहाँ पर वो हंस दिए ना ना ना ना ऐसा नहीं है देखो ये उचित नहीं है ऐसा करके घुमा दिया बात को ऐसा एक बार नहीं हमने हमने भी देखा गुरु जी का चरित्र में कितना बार हमको इतना जोर से डांटा हमने सही बात बोलने की महाराज ये करे तुम तो ऐसा ऐसा करे तो भक्ति का इधर ऐसा होता है सेवा राज्य में गुरुजी इतना डांटा है तुमने क्या किया क्या किया तुमने अरे तो हमने तो प्रसन्न हो गया बोले गुरुजी जी बताया तुमने क्या किया कुछ नहीं किया तो हम ठीक है यही शासन है यही प्रेम है अपना आदमी को शासन किया जाए गले लगाया जाए सब कुछ तो गुरु वैष्णव का दो स्वरूप है एक स्वरूप है उसको अनुग्रह और दूसरा स्वरूप है निग्रह अर्थात उसको शास्ति देना ये दोनों ही कृपा का दो स्वरूप है दोनों ही किपा दोनों में एक गलती समझो तो होगा नहीं अभी गुरु वैष्णव का जब जो जीवों का उपाध्यो कंट्रोलिंग वो जो उन लोगों को भक्ति मार्ग में चलाने के लिए जो अनुशासन करते हैं इसमें उसका बंधन होने का कोई संभावना है नहीं क्यों ये तो ठाकुर जी का आदेश पालन करने के लिए मेरा जितना बद्ध जीव है इनको हमारा कथा बोलो हमारा मार्ग दिखाओ इनको ये बद्ध अवस्था से निकाल कर ले चलो हमारा ये तो आदेश है संतों का पर इसलिए उनका कोई दोष नहीं लगता अभी प्रश्न आता है ये जो आपने अंग्रेजी में बताया वी वॉन्ट टू बी वी वॉन्ट टू बी कंट्रोल्ड बाई गुरु वैष्णव हम लोग गुरु वैष्णवों के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए हमारा उठना बैठना खाना सोना कितना समय सोएंगे क्या खाएंगे कैसे चलेंगे कैसे देखेंगे जो कुछ भी है मेरा सारे इंद्रियों और मन का जो क्रियाक्रम है दल शुड बी टोटली रेगुलेटेड बाय गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए इसमें क्या होगा इसमें आपका जो बीमारी है जो बीमारी में आप पड़े हुए हो माया देवी आपको गला घूट रहे हैं टुडे और टुमारो ये सेवा करते करते धीरे धीरे वो माया भाग जाएंगे और आप फ्री हो जाओगे अब जब फ्री हो जाओगे माया का कोई इल्यूजन जो आपको कवर अप करके रखता है जब आपको एक जो आपका आँखों के सामने पर्दा रख दिया जो सच्चा वस्तु को दिखाई नहीं पड़ता जो आज चर्चा करेंगे चतुशुल्क की भागवत हम आश्चर्य हो जाए बड़ा बड़ा विद्वान लोग घबरा जाता है इतना सब गहरा तत्व है तो ये जो है इसमें क्या है महाराज जी जो आपका सामने पर्दा रखा हुआ है माया देवी ये गुरु वैष्णवों का सेवा आज्ञा अनुशासन पालन करने से धीरे धीरे ये पर्दा हट जाएगा और आपको दिखाई पड़ेगा क्या गोलोक वृंदाव हैं गोलक वृंदावन है वैकुंठध धाम भगवान का वैष्णव लोग कैसा है धाम कैसा है नाम क्या वस्तु है हम नाम का ऊपर कथा बोलना शुरू कर दे इसका ऊपर एक हफ्ता कम से कम नाना डॉक्यूमेंट दे के प्राकृत नाम अप्राकृत नाम इसमें क्या डिफरेंस है वेदांतों से आप आश्चर्य हैरान हो जाओगे शब्दों का इतना पावर है हम एक आध उदाहरण दे दें तो हम चौक जाओगे किसी व्यक्ति ने सोचे महाराज शब्दों का क्या पावर हो सकता है शब्दों का क्या पावर है ये तो लगे शब्दों का पावर नहीं है पावर है मानते हो तो थोड़ा बहुत बुद्धि में बुद्धि आप में है द होल वर्ल्ड इज रेगुलेटेड बाय साउंड वाइब्रेशन पूरा जगत साउंड के द्वारा नियंत्रित हो रहा है यहाँ तक कि आप जब जन्म लिए थे तब भी आपका होश नहीं है फिर भी आपको कोई बुजुर्ग पिता माता ने ऐसा ऐसा करते आपका सामने आपका आंखों ऐसा ऐसा करके देखता कौन बजा रहा है ये बच्चा का कोई अभी कोई शिक्षा नहीं है फिर भी उस ऐसा ऐसा कि साउंड को अनुसरण का कहाँ से शब्द आता है देख रहा है मतलब ये आपका आज का स्वभाव नहीं आपका आत्मा का स्वभाव है आपका आत्मा का स्वभाव है शब्दो ब्रह्मो आपको कृपा करना चाहता है लेकिन आप लेले के लिए तैयार नहीं है अब एक उदाहरण दे दे। शब्दों का तो ये जड़ जगत में है और शब्दों को फॉलो करके दूर में जाके कोई टारगेट को मारे ये आप जानते हो ये हमारा मिजाइल जैसा है ऐसा कोई टारगेट को फिक्स करके कोई सिग्नल को इधर से छोड़े तो उधर ही जाके बस्ट होगा इधर नहीं होगा जानते हो ये सब एडवांस साइंस में ये सब है अभी प्रश्न होता है, का करने का है शब्दों का ध्वस करने का क्षमता है शब्दों का सृष्टि करने की क्षमता है है कि नहीं शब्दों का सृष्टि करने की क्षमता है शब्दों का ध्वस करने का क्षमता है ये थोड़ा हम सात आठ दिन पहले थोड़ा चर्चा किया था अब शब्दों का ध्वस करने का क्षमता कैसा है हम थोड़ा एक उदाहरण दे दें आपको स्पष्ट हो जाएगा दो उदाहरण दे दे जल्दी जल्दी किन्ा बहुत बहुत चीज चर्चा करने की इच्छा दिल से लेकिन हालत ऐसे पर्जक पैदा कर दिया कि हमारा दिल में जो इच्छा है वो ठाकुर जी स्फूर्ति कराए हमारा इच्छा था ऐसा वो जैसा कथा चर्चा करके जाए ठाकुर जी गुरु जी बुलाए प्रभुपाद जी ये कथा आपको जिंदगी भर याद रहे लेकिन सिचुएशन को बनाना है माहौल माहौल जो है माहौल हरी कथा कहो अपने यहाँ स्फूर्ति हो जाए ये शब्दों का ध्वसों का क्षमता वैज्ञानिक लोग हर हालत में स्वीकार कर दिया जैसे इधर बैठ के आप मंदिर में शंखोध्वनि किया शंकोध्वनि किया ना वैज्ञानिक लोग ने बताया शंखोध्वनि जितना दूर तक जाए उसमें जितना बैक्टीरिया वायरस है डेंजरस उसको मार डालता है इसका ऐसा क्षमता है एक उदाहरण दिया दूसरा अदरम बोले ये आप मान नहीं सकते वैज्ञानिक लोग स्वीकार किया आप फिर चले ये भागवत में भागवत में देखो शब्दों शब्द ब्रह्मो का क्रिया करम तो ग्यारह स्कंद बारह स्कंद में चर्चा करेंगे ये वहां देखोगे भगवान श्री कृष्ण अपना खानदान को पूरा लेना चाहते ऊपर और कैसे एक बहाना तो चाहिए तो फिर क्या किया ऋषि मुनियों को उधर भेजा और ऋषियों मुनियों का स्वाद कृष्ण का जो पोता है नाती है सब वो क्या मजाक किया मजाक किया हैं सांबो को लड़की बनाकर स्त्री बनाकर पेट में उसको लेके ऋषियों का सामने बोलता अच्छा ऋषि जी बताओ तो इसको लड़का होगा कि लड़की होगा ऋषि तो दिव्य ज्ञान तुम सोचते हो गुरु वैष्णव भूखा है सब जानता है माला दो कुछ भी दो पूजा करो सब जानता है गुरुजी सब अनुभव करता है किसका अंदर में क्या है सब दूर से ये नहीं तो भजन तो बेकार का है हम तो गप कर लें बैठे भजन के द्वारा सारे स्फूर्ति होता है करके देखो तो होगा तो उसमें क्या हुआ तो इसी मुनि ने बोरा ही मजाक कर रहे ब्रह्मो ज्ञानी तो तो सब ये पुरुष आए हैं जिसका चरण दूली से भगवान्थ किता, मानते हैं उसका साथ मजा करते लड़की होकर कह दड़ा इतना तो उब गया अहंकार जा इसका इसका उधर में मुसल होगा सांप दे दिया चलो वाह हरी राम राम राम सांप तो दे दिया मुहूर्त तो में सांप दे दिया तो पेट को कपड़ा उतार कर देखते सचमुच सच आ गया मुसल हरी राम राम राम कैसे बात है पहले तो जीवन में अभी ब्राह्मण जो है वैष्णव जो है कभी किसी को सांप देते थे वो लग जाते थे आपको जानते हो तुम्हारा ये हो जाएगा जाओ वो लग जाते थे महाप्रभु का भी लीला में दिखाया एक ब्राह्मण ने भाव महाप्रभु का शिवा संगन में नित्यों देखने के लिए आया है और दरवाजा नहीं खुला तो ब्राह्मण ने गुस्सा हो गया एंड जब अगला दिन महाप्रभु नहाने के लिए गंगा में गया तो ब्राह्मण देखा ऐ हमने तुम्हारा उधर गया था दरवाजा खुला नहीं भरा हमारा गुस्सा हो गया चलो बोले ऐसा अपना जो जनू है इसको तोड़ के तुमको साफ दे देंगे क्या साफ दिया तुम्हारा संसार का सुख नहीं होगा जाओ महाप्रभु ने हो हो करके हंस दिया अच्छा साफ दिया इसी के बोलता है साप को बर बोला जाता है बोले ये तो बड़ है ये बर मेरे को मंगना था आपने ऐसे ही दे दिया कैसा कि बालू है दयालु है ठीक है चलो भले संसार सुख हो तो ये तो बंधन है संसार सुख ना हो तो ये तो मेरे लिए अच्छा है भगवान क्या किपा है तो उन्होंने क्या किया माँ पु ने हंसी उड़ाया बस मजा हुआ अच्छा आपका साफ शिकार कर लिया अर्थात आपका मालूम है किसी भी आदमी को कोई साँप दे ब्राह्मण वैष्णव तो पहले अभी तो ये तप नहीं है स्वत्य नहीं है कुछ नहीं है ब्राह्मणों में ये तो नाम का जन्म ही है अभी भी जो गुरु वैष्णव भजन करता है उसका दिल में थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो मुश्किल वो तो लोग तो होता नहीं कुछ कभी ऐसा गुरु गुरु का अपमान गुरु जी का और भागवत का किसी भी तरह तब तो दुख होगा ही क्योंकि गुरु वैष्णव का अपमान उस सहन नहीं कर सके बाकी सब सहन कर लेंगे ये नियम है इसको बोलता है भक्ति परम प्रिया माधव गोश्वी महाराज और शिला भक्ति प्रणी गोश् महाराज परमंशु गुरुदेव अपना गुरुदेव एक दफे एक जगह से कहाँ से हावड़ा स्टेशन में ट्रेन से उतर के टैक्सी पकड़ के आ रहा था और टैक्सी वाले रिस्क बार बार बोल रहे तबका जमाने में नियम था जो मीटर में उठेगा वही लेना पड़ेगा हैं तो जो मीटर में उठे महाराज चढ़ गया टैक्सी में टैक्सी वाला बार बार बोल रहे महाराज हमको दस रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा महाराज ने स्वीकार नहीं किया महाराज क्यों ठाकुर जी का पैसा दस क्यों जो होगा वही देगा तो बोल के बार तो बोले बार बोल रहे हैं महाराज नहीं देना पड़ेगा आपको दस रुपया देना ही पड़ेगा ये नहीं तो हम फिर आया चैतन्यगौरी में सतीश मुखर्जी रोड में और महाराज जी अपना बैग लेके कर उतर के उसको पैसा दे के जो मीटर में सब दे के फिर अंदर में चला गया जल्दी महाराज क्या आ गुरुजी थोड़ा आस्ते से उतारा और उसी बीच में टैक्सी वाले थोड़ा गाली दे दिया महाराज जी को थोड़ा एक तो स्लैग लैंग्वेज बाजा शब्द बोल दिया तब तो महाराज जी का रूप देखते तो साक्षात शंकर भगवान उदय हो गया हे इतना रुद्रमूर्ति जिन्होंने भक्ति मोह स्वायी महाराज को कभी क्रोधित नहीं देखा लेकिन उसी समय क्रोधित भक्ति विनोद ठाकुर का यह सिद्धांत तो है शास्त्रों का सिद्धांत तो है गुरु वैष्णवों का अपमान आपका सामने हुए उसमें आपका गुस्सा नहीं आया तो आपका भक्ति नाश हो जाएगा सिद्धांत तो जान के लोग कभी सुने नहीं हो सिद्धांत तो। एक एक करके कर प्रमान कर दिखा देंगे अभी बात यह होता है शब्दों के द्वारा वो अभिशाप दे दिया ऐसे जो मुसल हो गया अब देखो ये जो बात जो बोला ये सच्चा हो गया कुलो कुलोनाशक मुसल होगा सोभीन मुसल होगा बोला नहीं कुलो कुलोनाशक मुसल उन्होंने सोचा कृष्ण को सुधर्म सभा में जाके अपना खोल के सब बात बोलिया महाराज ऐसा ऐसा हुआ क्या करे हैं सारे बता दिया उग्रोसेन को उग्रोसैन राजा है उग्र को बता दिया कृष्ण भगवान और बलराम सिंहासन में नहीं बैठते सारे वही करते थे लेकिन सिंहासन में उग्र को बैठाते थे तो राजन ऐसा हुआ कृष्ण बलराम मौजूद थे पर अरे तुम तो बड़ा बस किस तो सब जानता है मजाकार तो वही है एकमात्र मजा लूटते हैं तो बोला तुमने तो ऐसा बड़ा मुश्किल किया क्या किया ऐसा क्या किया जाए तो लोगों मुसल तो प्रसव किया मुसलों को जाकर ठीक है मुसल क्या कर सकता है मुसल मुसल को जाके समुंदर का किनारे मुसल को लेके गया इतना बड़ा मुसल उसको जाके मुसल को लेके समुंदर का किनारे गया और उसको घिसते घिसते घिसते चंदन जैसे घिसता है घिसते घिसते उसको तरल करके बाकी जो इतना थोड़ा बहुत इतना थोड़ा था वाह ये क्या होगा फेंक दिया इसको उसमें क्या होगा इंसिडेंट बताए उसमें वो जो लोहे का चूर्ण जो पानी में बह गया वो एरका नामक बिखो हो के समुद्र का किनारे वृक्ष जैसे फणी मनसा है ना देखे हो काटे काटे जैसा है और लगाओ तो कट जाता है ऐसा बन के खड़ा है और जो टुकड़ा है लोहे का टुकड़ा जो है वो एक मछली ने निकाल दिया और मछली ने निकाल दिया मछुआरा ने उसको पकड़ा उसको पेट को फाड़ा तो देखा उसका अंदर से महाराज ये काम का नहीं है एक लोहे का टुकड़ा उसका सामने जोड़ा जोड़ाना नामों की एक वैद्य था वो बोले ये तो बड़ा भारी काम का है ए तेरा क्या काम का है ये हमको दे वो ले या क्या काम का है ये दे दिया उन्होंने जाकर उसको क्या किया पूरा धार लगा के ऐसा ऐसा करके फला बना जैसे ऐसा लगा है तो चुप जाए तो बस स्वीकार करके नहीं हो गया अब देखो वो जो फला बना इसी से भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल को भेद किया ये तो भगवान का माया है इच्छा करके भगवान किया जोगमाया और बाकी जो एरका है इसके द्वारा जोदबंश से कैसे धं से बाद में देखोगे अब मेरा कहना था शब्दों का क्या पावर है एक एक करके बलते चले तो पागल हो जाओगे शब्दों का ऐसा पागल ओ अप्राकित गुरु वैष्णवों का मुखाराविंद से कथा सुनना जे कितना पावर है ये हम कह नहीं सकता ये बोलने का हिम्मत हमारा नहीं है ठाकुर जी भी बोले हमारा हिम्मत नहीं है बोले इसलिए पहला जो श्लोक शुरुआत में शुरू किया था संसार सिंधु तरण हृदय जदिशा जोगी यदि आपका हृदय में ये संसार सिंधु को पार करके अमृतमय दुनिया में चले जाने का इच्छा है प्रविष्ट होने का इच्छा है गोलक वृंदावन में तो ऐसा करो संकीर्तन अमृत रसे रमो और संकीर्तन अमृत ये जो नाम संकीर्तन हरिनाम हरिकथा का संकीर्तन रस में आपका दिल बैठ गया तो माला माल हो तो हो गया अगर मन बैठ गया तो आर चिंता नहीं जब तक नहीं बैठा तब तक चिंता है जब तक बैठ गया तो और कोई चिंता का कोई बात है नहीं इसी बात को हमने शायद इधर भी चर्चा किया था प्रहलाद महाराज जी का वो जो श्लोक प्रहलाद महाराज जी हम लोगों के लिए शिक्षा दिया ये नर्सिंग नर्सिंह भगवान का बास प्रार्थना करते हैं नईत मनोमे तब कथा सुकुंठना नईता मनो में तब कथा सुकुंठना तीव्रम दुरीतुष्टमसा तीव्र काम हर्षसोकर्थ तस्क प्रहलाद महाराज क्या निशिंग देव के हे भगवान तुम्हारा पास जाने का तो एक ही रास्ता है वो तुम्हारा हरि कथा हरि कीर्तन में मन लग जाना अब मेरा तो हालत ये है इत न एतत मनो में तब कथास वैकुंठ नात कुंठना दुरित दुरीत दुष्टम असाधु तीव्र हम तो असाधु है मेरा मन तो चंचल है ऐसा दुष्ट है काम क्रोध आदि से लात खाते खाते हम परेशान हो गए आई हैव नो कंट्रोल ओवर माय माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स ये पुल्लाहाराज कह रहे हैं महाराज तो तमाम उसका तो कंट्रोल है ही है लेकिन हम लोग शिक्षा के लिए यह दो शब्दों कह दिया अब मैं क्या करूं आपका कथा में मन लग गया तो हो गया छुट्टी लेकिन तो मन तो लगता नहीं आपका पास जाने का एक ही रास्ता है आपका कथा में लगन लग जाए बस और दूसरा रास्ता है नहीं अब इसी में मेरा मन लगे कैसे ये प्रश्न उठता है ऐसा करके देखो तो प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दिया अर्थात हरिकथा हरिकीर्तन के द्वारा यह सारी सुविधा हो जाएगा और बाद में वो जो गुरु वैष्णव का जो शासन है वो तो आप अनुशासन मानते चलोगे तो सारे समस्या का समाधान आज टाइम थोड़ा कम है थोड़ा आगे चले जल्दी अब इधर जो है बात करते करते आप देखे हैं दीसरा स्कंद में आप चर्चा करते करते देखे हैं <laughs> ब्रह्मा जी ने स्वयं ये जे जगत का सृष्टि करता ब्रह्मा जी का कैसा हुआ था ब्रह्मा जी अपना कहानी बता रहे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जब हम आविष्कार किए तो हमें पद्म पद्मों के ऊपर अधिष्ठान हम देखे हम कहाँ हम कौन है कहाँ से आया है देखिए एक पद्म है इसके ऊपर हम बैठे हैं हम कहाँ से आए हैं भाई पता नहीं चल रहा है कौन है हम ऐसा करके कौन है हम ये ढूंढने के लिए विचार करते करते ब्रह्मा जी अपना पद्मों का नीचे पद्मों का सुराख जो है वो जो स्टेम है उससे नीचे और ऊपर ढूंढते ढूंढते अपना बहुत समय को खराब कर दिया परेशान हो गए पहले इतना ढूंढा और हमको परिचय नहीं हुआ कि हम कौन हैं तो जब परेशान हो गए तो अस्थिर हो गए हमको हमारा क्या काम का है से आए हैं हमारा तो कोई तो किसी चारों ओर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता अंधेरा अंधेरा कुछ नहीं है सिर्फ पद्मों का ऊपर है तब तो उन्होंने पूरा चिंतन में गिर गया तो इसी समय में आकाशवाणी हुआ तपो तपो तपो तीन बार जब तपो तपो शब्दों को सुने हैं ब्रह्मा जी तो उन्होंने बोला तपो इसका माने क्या है अब तो बोला तो भगवान है जब तपो शब्द बोला है इसका साथ साथ उसका अर्थ भी हृदय में प्रकाशित कर दिया तो उन्होंने क्या किया तपस्या करने के लिए तपस्या करने के लिए बैठा उन्होंने उनका तपस्या ये बाहरी दुनिया का लोग का जो तपस्या का बराबर नहीं है वो भगवान को संतुष्टि विधान के लिए हमारा तपस्या हमारा जितना सारे भजन है तपस्या है सब गुरु वैष्णव भगवान की संतुष्टि विधान के लिए अपना कोई उसमें कुछ नहीं है इसमें तो तब जब ऐसे तपस्या में बैठे तब ये दिव्य हजार तपस्या करते करते भगवान प्रकाशित किए ये देखो तपो में हृदयम साक्षाद तपसो अनाघ सृजा मी तपसई वेदम ग्रसा मि तपसा पुनः विभर्मी तपसा विश्व विरजंग में दुश्चरम तपहा एक स्वरूप में तो भगवान भजन कर रहे हैं ना नारायण रूप में भगवान भगवान का जितना सारे शरीश जो है उसमें वैराग्य भी एक है आप सोचोगे ओसस्व समग्रस्व हैं ये जो है हैं इसमें ज्ञान वैराग्य स्वयं सौरव इतिंगाना महाराज बोला तो आप ये आपका दिल में कभी भी भावना ना आए महाराज भगवान है तो क्या है भगवान ऐसा भोग करेगा क्योंकि भगवान का स्वरूप आप नहीं जानते हो आपका दिल में ये आ सकता बद्ध जीवों का जब का जब तक भगवान का स्वरूप का ज्ञान ना हो जाए बद्धजीव गुरु वैष्णव का ऊपर भी दोष दे सके क्योंकि गुरु वैष्णव का स्वरूप का ज्ञान नहीं है नाम का स्वरूप का ज्ञान नहीं है धाम का स्वरूप का ज्ञान नहीं है भगवान का स्वरूप का एक ही है सब पैराल है इसमें सब लगा हुआ है एक के साथ दूसरा तब तब आपका अंदर में बड़ा भारी अनुजोग आएगा कंप्लेन नाना किस्म का आपका विचार आ सकता है जो आपको वजन से फेंक सकता है बहुत मुश्किल की बात है इसीलिए इधर बोला ये जो तपो तो मेरा हृदय है मैं तपस्या तो को पकड़ करके जगत को सृष्टि करता हूं विनाश भी करता हूं पालन भी करता हूं सब ये तपस्या के द्वारा करता, अच्छा हुआ अपने किया हम आपका ऊपर प्रसन्न हो गया चलो प्रसन्न हो गया आपने तपस्या किया जब इधर हुआ क्या भगवान ने संतुष्ट होकर उनको कृपा करके का की भागवत का जो चतुस्ल की भागवतम है मूल चतुष्ल भागवत ऐसा है ये चतुष्ल भागवत का अंदर जितना सारे अट्ठारह श्लोक है भागवत का रहस्य है सब इसका अंदर छुपा हुआ है सब इसका दिया हुआ है तो इधर ये धीरे धीरे बताना शुरू कर दिया जैसे सखा हाथ को पकड़ के बताते हैं ऐसे भगवान प्रसन्न होकर उनको उनका सामने भगवान ने चतुष्श्लोकी भागवतम को रख दिया है इसको थोड़ा विचार करके सुनना ध्यान से सुनना भगवान भग, भगवान वाच भगवान चतुष्लो भागवतम उपदेश कर रहा है बाद में व्याख्या हो ज्ञानम परमम गुज्जंग यद विज्ञान समन्वितम नगदितो सार्सद गृहा हम यहाजदूपगुणकर्मक तथा तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहासमेवाग्रे नत सत्पर पशादी तच्चिष्वती सोस्म्य हम रिते यतीयेत न प्रती चात्मे तद्द्वादात्मन भूतेषु सुत यहा महातासुच्चावशेषो नु प्रविष्टापिष्टा तथा तेसु न तेष्व जिज्ञास तत्विज्ञासु नैतिरव्यांसत्सर्वदात मत सो परमे न समाधी बवान कल्प कल भी कल्पेश कही ची लास्ट में भगवान ने बता दिया ये जो हमने तुमको चतुष्लो की भागवत बताए इसका सारे अर्थ तुम्हारा अंदर में हम प्रकाशित करेंगे लेकिन एक बात है ये सब आपका दिल में में बैठ जाए ये सब अर्थ जो हम कहना चाहें आपको एतत्मतम समातिष्ट परमेन समाधि न परम समाधि लगाकर जो आदेश आपको आप, आप तत्व ज्ञान आपको किया ये अगर आपका दिल में बैठ गया तो भगवान कल्प विकल्प से न विमुज तब आप कल्पो विकल्पो एक कल्पो दूसरा कल्पो किसी कल्पो के समय ब्रह्मा का काम है सृजन है सृष्टि करना, करना हमारा रजोगुण का काम है तो ये सृष्टि का जो काम है बड़ा हंगामा काम है बड़ा हंगामा है इसमें मन चंचल रहता है तो भगवान ने आशीर्वाद करके बोले ए तत्तमतम समातिष्ठ परमेनो समाधिना भवान कल्प विकल्पेश नौ विमुजि कहे चित तुम हमारा ये तत्वों को तुम्हारा हृदय में ले ले सको तो तुम सृष्टि का कर्म तो करोगे जरूर तो उसमें तुम्हारा कभी भी बंधन नहीं हो सकता ये बोल के आशीर्वाद किया और यही जो प्रश्नों एतावत वो जिज्ञास तत्व जिज्ञास सुना तो जिज्ञासा अगर किसी को करना है तो जो हमने उत्तर दिया इसका ऊपर ही प्रश्न करना है अन्नय व्यति रेखाभ्याम जत सर्वदो सर्वदा जो तत्वों को अन्नय व्यतिरेक अर्थात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तमाम अनंत ब्रह्मांड में आप अनुप्रविष्ट ये अगर आपका अनुभव का विषय हो जाए तो आपको सारी समस्या का खत्म एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासना तनहा अन्ना व्यतिरिकाभ्याम जोत साथ सर्वोत्व सर्वदा जो तत्व वस्तु हर वक़्त हर समय हर जगह विराजमान है जो सत्वस्तु आपको अनुभव में आ नहीं रहा है ये बड़ा हंगामा का काम है ये तत्व तो आपका अगर अनुभव में आ जाए तो कहना ही क्या है? एक अंधेरा घर है महाराज इसका अंदर में एक कलश रखा हुआ है किसी ने आपको बोला उसी घर में जाओ आ जाके कलश लेकर छोटा सा कलश है लेके आओ आप जाके अंधेरा में कुछ देख नहीं पाए आके बोले ये तो अंधेरा घर है कुछ नहीं है आप बोले कल सी है अरे आप सुनो तो सही जाओ उधर है दियाल का कोने में बड़ा घर है उसमें थोड़ा रोशनी लेके गया तो जब रोशनी लेके घुसा तो तुरंत है तो कलसी है इधर रखा जब रोशनी नहीं था तो अंधेरा था है तो कलसी लेकिन है अंदर में लेकिन वो आके बोला कहाँ कलसी है ये तो अंधेरा है उसपे कोई को कलसी नहीं देखा हमने बोले तुम सुनो तो सही कलसी है आप एक काम करो ये रोशनी आ, ले जाओ बत्ती ले जाओ और जाके देखो और बाकी लेके गया हा महाराज कोना में है कल तो ऐसा ही आपका अंधेरा में आपका हृदय में जो अंधेरा घेर लिया है ये गुरु वैष्णव का कीपा के द्वारा आपका अंदर में आपका अंदर में ज्ञान का दीपक जल जाए तो सारे आपको समझ में आ जाएगा इसीलिए उस दिन बताया था साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरऊ मर्तस्वाधि सुतम तस्सो सर्वम कुंजरो शौचवत इस दिन बताया था याद है भूल जाते हो बोले भागवत तत्व तो तो विज्ञान ज्ञान देने वाला हृदय का अंधेरा दूरी करने वो दूर करने वाला जो गुरु वैष्णव है इनका ऊपर हमारा किसी भी हालत से कोई जड़ बुद्धि आ जाए मर्त बुद्धि आ जाए ये तो हमारा माफी है बस हो गया मर्तस्वादि सुतम जितना सारे हमने सब कुछ किया सारे खत्म हो जाएगा जैसे हाथी का स्नान बताया स्नान करके उठा तो जितना सारे धूलिया है ला शरीर में दे दिए ये सही है अब ये चतुष्लोक जो है ये धीरे धीरे सुन सुनो ध्यान से ज्ञानम परमम गुज्जन में जद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच ज्ञानोक अधितम अब ये जो ज्ञान का बारे में भगवान बोल रहे ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कौन सी ज्ञान है महाराज ये जड़ जगत का कोई ज्ञान है क्या ये जो भगवान ज्ञान के बारे में ब्रह्मा को पहला श्लोक बताए ध्यान से सुनना ज्ञानम परम गुंग में यद विज्ञान समन्वित सौरह मया ज्ञान और जो परम गुज्ज है और जद विज्ञान के द्वारा जुक्त है और उसका सरहस्य सरहस्य और तद तद अंगो सारे बताए इसमें चार हम धीरे धीरे बता रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा ध्यान से सुनो ये जो ज्ञान के बारे में भगवान ब्रह्मा को बता रहे हैं ये ज्ञान है स्वरूप ज्ञान भगवान बोल रहे हैं ज्ञानम परम गुज्जंग में ये जो ज्ञान है ये हमारा स्वरूप ज्ञान हमारा स्वरूप क्या ज्ञान ये बड़ा भारी गुप्त ज्ञान है इतना गोपनीय है जिसको किसी भी आदमी जान नहीं पाते आप ष्ठ स्क में जाओगे उधर भी देखोगे भागवत तत्व तो विज्ञान क्या है उसका बारे में उधर भी बताया उधर कितना सुंदर बताया वो देखो और यहां बताए देखो ज्ञानम परम गुज्ज़म गुझ्झम ये तो परम गुज्ज है और मैं यद विज्ञान सम्बन्वित विज्ञान सम्बन्वित मतलब हमारा जो तत्व ज्ञान है स्वरूप ज्ञान है ये स्वरूप ज्ञान का स्वाद विज्ञान सम्बन्वित मतलब हमारा शक्ति तत्व का ज्ञान समझा मेरा भगवान का स्वरूप गुप्त तो स्वरूप है भगवान का स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो थोड़ा आपका अच्छा है लेकिन भगवान का स्वरूप का ज्ञान शक्ति का साथ होना चाहिए समझा नहीं भगवान का स्वरूप का थोड़ा बहुत ज्ञान है लेकिन भगवान के जो तमाम शक्ति है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है ये दुनिया क्या है यो ये क्या है और वृंदावन में जो शक्ति सब शक्तियाँ हैं गोपी उसको क्या है समझ में नहीं आ रहा है ये लक्ष्मी क्या है तो ये सब शक्ति जो है भगवान का शक्तिमत तमाम शक्ति शक्ति मतलब भगवान का शक्ति मतलब तमाम अनंत शक्ति एक नहीं, शक्ति नहीं अनंत शक्ति भगवान का चित्त शक्ति शक्ति और माया शक्ति ये तो प्रधान तीन में गिना गया लेकिन अनंत शक्ति इसका विभाग है जो भी है जब तक आप ये तत्व वस्तु को शक्ति का जो तत्व है इसका साथ अनुभव नहीं किया तब तक ये कोई काम अच्छा फल नहीं देगा इसे बोला ज्ञानम परमम गुज्जंगे यद विज्ञान समन्वित अर्थात ये तत्व वस्तु का ज्ञान हो जाए तुमको और विज्ञान के द्वारा हमारा शक्ति का द्वारा शक्ति का शक्ति का स्वाद मेरा संबंध क्या है शक्ति देकर मैं कैसे नचाता हूँ दुनिया को इसमें क्या क्या प्रभाव है इसका बारे में सारे रहस्यों तुमको पता होना चाहिए ये विज्ञान समन्वित ये विज्ञान तो बोला और इसका बात स्वरहस्यों स्वरहस्यम ये जो बोला ये जो जीव शक्ति है जीव अनंत इन्फिनेटी जीव, जीव जो है ये बड़ा रहस्य की बात है शक्ति तो तो जीव ही कहाँ से आए कैसे आए और दुनिया में ये जीव जितना सारे जीवात्मा है अनंत ब्रह्मांड सब ये मैं क्या करता हूँ ये अनंत जीवात्मा जो है इसको लेकर और ये जगत में मैं क्या करता हूँ एक बृहत रास हमारा दार्शनिक ने बोला महाराज भगवान का तो रास वसंत पूर्णिमा में हुआ था गोवर्धन में और जो रास गया था जो चला गया रास वो यमुना का किनारे दोनों रास और सारे रास हुआ था आपको पता नहीं कोडब में यहाँ हुआ दो ही प्रधान अब मान लो लेकिन प्रश्न होता है जो अनंत जीव राशि जो है इनका तो मोद बोल के कोई कुछ कुछ है ही नहीं मौत बोल के कुछ चीज है ही नहीं जीवात्मा का क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप में मौत बोल के कुछ है नहीं सिर्फ शरीर को छोड़ के नया स्वरूप पकड़ना और कुछ नहीं तो यह अनंत ब्रह्मांड में जितना सारे जीव है ये जीवों को लेकर भगवान अनंत ब्रह्मांड धूलि का धूली जैसे है जैसा ब्रह्म ब्रह्म संगता से बताया था ना उस दिन जसैक निशेषित कालमतावलंबो जीवंती लोम बिलजा जगदन्ननाथा विस्वुन महानस इहो यस कलाशेषो मादि तमहम भजा जस निशेषित काल मथावल्ब जीवंती लोम बिलजा जगदन्ननाथा जिसका निस्सास के द्वारा अनंत ब्रह्मांड का प्रकट हो जाए आ एक एक ब्रह्मांड में जो पालन करता विष्णु खीरद गोसाई वो भी उसी ही तो आया है महाविष्णु निशास्ते उसका भी जो आदि है वो कौन है मूल तो कृष्ण है गौ गोविंदम आदि पुरुषम तमाम मजा आनंद तो ब्रह्मांडों को लेकर भगवान खेलते हैं अब बोले क्या दरकार इसको खेलने का यही तो मजा है भगवान का स्वरूप में ही मजा करना है भगवान का स्वरूप में आनंद है इसीलिए आप भगवान का अंश हो ममईव अंश जीव लोग जीव भूतो सनातना इसीलिए आपका अंदर में भी आनंद लेने का इच्छा है मेरा बात समझा नहीं आपका अंदर में कोई जीव का अंदर में जो आनंद लेने का जो वासना है वेयर फ्रॉम इट केम कहाँ से आए ये आए हैं तुम कि पैदा करके लाए हो नहीं ये भगवान का स्वरूप में आनंद है अजीब तो भगवान का अंश है माम से जीव वो लोग के जीव बहुत तो सनाता है इसलिए भगवान का स्वरूप में आनंद है तो आपका अंदर आप तो अनु अंश हो चिद अनु तो आपके अंदर में वो अनु का गुणी तो रहेगा जैसे तमाम एक जगह में समुन्द्र में पानी जो है सारे खरा है पानी नमक है तो आपका क्या सारे समुद्र का पानी को खाना पड़ेगा कि नमक है कि नहीं देखने के लिए ना एक बुद्ध थे ऐसा दोस्तों है तो ऐसा ही है भगवान का स्वरूप में जो आनंद है आप अगर तर्क उठाओ महाराज कैसे क्या प्रमाण है तो वैज्ञानिक लोग प्रमाण करके देख के हैं जो जीवात्मा आपका शरीर से शरीर छूटने के बाद जो निकाल जाए ये कैसा है इसका बारे में रिसर्च करने गए तो पागल हो गया वही वेदांतों का सूत्र आया गुणात आलोकवत इट इज जस्ट लाइक लाइक पार्टिकल नॉट एग्जैक्टली लाइक पार्टिकल एक फोटो निकलाना जैसा सूरज से आता है इसका साथ तुलना करो तो अपराध हो जाएगा लेकिन क्या करे और वस्तु का तुलना है ही नहीं जुने में तो उसके तुलना करने के लिए ऐसा बताया गया. ध्यान से सुनना खूब मजे का चिंता है और प्रमाण हम दे दे भागवत में आप देखोगे जब राष्ट्रीय जो चल रहा था राष्ट्रीय युगों में जब शिशुपाल ने इतना बार अपमान किया कृष्ण को कृष्ण भगवान बार बार बोले जो 108 अपराध करे तो उसका बाद उसका हम व्यवस्था करेंगे उसका पहले हम नहीं करेंगे 108 अपराध उसके क्षमा कर दें तो जब 108वां बारी उपस्थित हुआ भगवान श्री कृष्ण कहा मान अपमान है नहीं गुरु वैष्णव का भी मान अपमान है नहीं भागवत में श्लोक है हम सब एक एक करके प्रमाण देंगे तब तो आपको विश्वास हो बोले ये भी हो ही सकता है कोई गुरु वैष्णव का अपमान है ही नहीं अनुभव नहीं है।, है तो ये जो है तो ये शिशुपाल अपमान बार बार कर रहे हैं तो एक सौ बाड़ी जब आए तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन को बुलाए सुदर्शन आके ऐसा घूमते घूमते घूमते घूमते गए और महाराज क्या किए शिशुपाल का इधर आया इधर काट के फेंक दिया अब महाराज प्रोशन उठता है खून खराबा हो गया यहाँ तो योग्यो और कुछ नहीं होगा क्योंकि काट दिया ना गला लेकिन किसने काटा कृष्ण भगवान ने और भी किसके द्वारा काटा सुदर्शन के द्वारा ये भी साधारण कुछ नहीं है ये सुदर्शन के द्वारा काट दिया इसमें एक बूंद भी खून जग्ञो क्षेत्र में नहीं गिरा विधान है एक बूंद भी जग्गो अगर उसी जगह गिर जाए तो यज्ञ खराब हो जाएगा तो भगवान के लिए सभी संभव है उसको उद्धार कर दिया और इसका साथ साथ उसका क्या हुआ ये इसका जो आत्मा का जो ज्योति ज्योति जैसा सब सभा जितना सारे मुनि ऋषि गंधर्व अवसर जितना सारे है तमाम दुनिया आए है महाराज जो कि खेलकूद नहीं है उसमें तमाम सभा ने देखा महाराज एक जो तो प्रदीप प्रदीप का मापे लाइट जल्दी-जल्दी जल्दी जलते, जलते, जलते आके भगवान श्री कृष्ण का चरण में विलीन हो गया अर्थात भगवान का जो स्वरूप है उसमें सजुज प्राप्त हो गया यही वेदांत सूत्र तो कहते हैं कि गुनाथ इट इट इज जस्ट लाइक लाइट पार्टिकल गुनाथ आलोकवत जैसे सूर्य से जैसे फोटोन करना आते हैं ना वैज्ञानिक लोग स्वीकार कर दिया सूरज से फोटोन करा को छोड़ दिया ये आ रहा है दुनिया में है ना ताप मिल रहा है आपको सब मिल रहा है लेकिन ये सूर्य का ही तो अंश है इसीलिए आपका अंदर में आनंद लेने का जो स्वभाव है आपका बना बनी बनाया है अंदर में ही बना हुआ है ये किसलिए भगवान का स्वरूप में आनंद है और सौ रहस्यम इसको ही बोला ये जो जीव सब है तत्साश्वक्ति तो तो आदि यही रहस्य है ये कहा जाता है कहा जन्म होता है कब ये शरीर छोड़ के फिर फिर जाला, चला जाता है फिर कहा जाता है महाराज ठिकाना नहीं है जिसका साथ दोस्ती बना लिया और बीवी बना लिया सब महाराज कहां कहा कौन जाए कोई ठिकाना नहीं आप चले जाओ वहां वो चले जाए कहां अनंत ब्रह्मांड में भगवान किसको उसको भेज दे इसी को ही वसुदेव जी नारद जी का साथ चर्चा करता महाराज ये जो समुद्र का किनारे में कितना बालू राशि है अनंत अनगिनत बालू का राशि है वहां उदाहरण दिया गया एक हवा का एक ध्यान देना एक हवा का झोंका आया अभी वो जो जाएगा आप खड़ा था उसी जगह से बालू क्या किया उधर से उड़ के दूसरा कहा चला गया एक हवा का झोंका आया तो यहां जो एक बालू दूसरे का साथ आलिंगन करके बैठा हुआ था अभी अब एक हवा का झोंका आया तो ये बालू का न कहा चला गया बानु कला कहां चला गया ऐसी उदाहरण कर दिया जथा काले काले भवंती न भवंती बा, कौन युग में अनंत काल में महाराज किसका साथ और कब आपका साथ मेरा भेंट होगा कोई ठिकाना है ये शरीर छूट जाए तो गया लेकिन गुरु वैष्णव का साथ जीवात्मा का संबंध नित्य हो सकता है अगर बना ले संबंध जोड़ ले तो उसका कोई चिंता नहीं यही टेक्निक है तो स्वरहस्यम तदंगं छो रह तो जीवात्मा है अनंत ब्रह्मांड और जीवात्मा को लेकर भगवान बृहत रास अनंत जीवात्मा को लेकर कि किसी को कहाँ भेज रहा है नित्य कर सब जन्म होता है मौत हो रहा है फिर जन्म हो रहा है धूली कना कमापी सारे ये अनंत इन्फिनीटी ब्रह्मांड ब्रह्मांडों को लेकर भगवान का एक बृहद रास चल रहा है इसको आप सोच नहीं सकोगे और अपना अंतरंगा शक्ति गोपियों के साथ ये रास किए हैं ये आपको थोड़ा बहुत सुने हो तो अनुभव है नहीं सुने हो यहाँ यह राषकीय इतना तक तो आप सुने हो और राष्ट्र क्या चीज है ये भी पता नहीं महाराज राष्ट्र क्या होता है इसमें क्या और ये जो सौ रसम तदंगंश गृह गित तदंगश हो तद अंगोचे प्रधान ये जो तो तत्सा तो शक्ति और ये प्रधान बोला ये तद अंग क्योंकि एक चीज कुछ लीला इस चीज कि करने जाए तो दूसरा चीज़ का सहायता बिना ये होता नहीं जैसे एक मिट्टी का कलश बन रहा है तो मिट्टी का जो बर्तन बनाता है वो क्या करता है उसको चाकी का भी जरूरी है चाकी को घुमाएंगे मिट्टी का भी जरूरी है पानी से लग, एकदम लग, एकदम नरम कर दिया उसका अदर फिर डंडा का भी जरूरी है डंडा को इधर उधर घुमा रहे है, है न ये सारे चीज आपका काम का है यह सहायता अगर नहीं हो तो आपका ये जो मिट्टी का जो बर्तन बना रहे वो संभव नहीं है ना लेकिन जब उस जब कच्चा निकाल के उसको धूप में सुखा दिया और फिर आग में जला दिया तो आपको देख के पता ही नहीं होता कि महाराज जब यह बना था तो एक कुमार का जो वो बैठा था काम कर रहा था उसका साथ दंड था है? उसका माटी था और चक्का था पता चलेगा जिन्हों को पता नहीं है जानता ही नहीं है मेरे कैसे ये बनाया जाए तो इसका लिए ये प्रकृति में जितना सारे चीज बनी बनाया आप देख रहे हो सारे उसका पीछे मसला है बहुत सारे सारे मसला है ये मसला जो है ये मसला को ही तदंगन छो अगर जीवात्मा है अगर जीवात्मा को भगवान छोड़ दिया कहाँ छोड़े ये प्रपंचों को बनाया प्रपंचों को लाया प्रधान प्रधान प्रकृति और प्रधान ध्यान से सुनना प्रकृति और प्रधान ये दोनों का संजग हो जाए तो ये दुनिया में ये जो चलता है मजा प्रकृति और प्रधान प्रकृति का गर्भों में आधान कर दिया महाविष्णु मायाधक्षे न प्रकृति स्वयं चराचरम महाविष्णु दृष्टिदान किया माया का और तो माया का गर्भ में क्या किया जितना जीव है जीवात्मा पड़ा हुआ था पूर्वकल्प का सारे विष्णु ने प्रकृति का गर्भ में छोड़ दिया जैसे होता है सब जाए अब फिर उसका बाद ये प्रकृति का गर्भों का निर्माण हो रहा है कि कोई अपना कर्मफल का अनुसार कोई गाधा बन रहा है कि घोड़े बन रहा है कि कुत्ता बन रहा है कि आदमी बन रहा है कि सुकर बन रहा है सारे अपना अपना पूर्व कर्मफल के अनुसार एक एक शरीर को दिया जा सकता है, जैसे कुमार ने चक्का में कभी कलसी भी बनाए कभी छोटा सा गढ़ भी बनाए कभी थाली भी बनाए कभी ग्लास भी बनाए कुछ भी बना सकता है है ना ऐसा करते करते तो प्रकृति और प्रधान के द्वारा ये तो सौ रहस्यम तदंगन जो सारे बता दिया हमने और भगवान ने बताएं देखो जवान हम यथा भाव यद्रूप गुणम कर्मक तथ विज्ञानमस्तु ते मदनोगृह एक शब्दों का व्याख्या हमने नहीं किया गृहानुगित मया माइंड इट ये शब्दों को हमने व्याख्या नहीं किया ये परम ज्ञानम परम गुंग विज्ञान समन्वित सरहस तदंगंचो गृहानुगदित मया तुम ग्रहण करो मैं दे रहा हूँ ये गुरु शिष्यों का संबंध है न तुम ग्रहण करो तुम अगर गुरु को वैष्णव को धक्का मार के चले जाओगे तुम तमाम किताब को बाहर से खरीद के लाओगे एक भी शब्द आपका अनुभव में नहीं आएगा। आप कर सकते हो आपका पैसा बहुत है लाओ दुनिया का किताब लाके घर में रखो जब गुरुजी वैष्णव ला आशीर्वाद कर दे हम प्रमाण कर देंगे महाराज हम भागवत लेके बैठा हुआ है हम झूठा बोलने के लिए बैठे नहीं एक लड़का जब से मठ में आए तो मेरा पीछे पीछे घूमते रहा अब मेरा भी स्नेह हो गया उसका ऊपर वो दो क्लास तक पढ़ा नहीं ज्यादा दो क्लास गरीब का लड़का है खेत खमारी करते थे अब आ गया संसार का संसार नहीं किया ऐसे ही है घर का हालत देख के आ गया तो तब से अभी भी ये वो है अभी वो सन्यास हो गया नाम नहीं कहेंगे तो वह उसको बैठा दो तत्वज्ञान तो बोलेंगे दो चार घंटा तुम सो हैरान हो जाए तुम सोचोगे इतना विद्वान है महाराज ऐसा ही है ये लोग भी रहे संघ में हम एक एक करके आप अभी डायरी में लिखो जिसको संघ में रखोगे आप हम हा, अगर सच्चा रास्ता में चल रहा है आपका सामने भागा डायरी में लिखो किसको हमारा साथ रखोगे मेरा गुरु जी का कीपा, है वही बन जाएगा ठाकुर जी का कृपा हमारा कुछ विशेष प्रचेष्टा नहीं है हमारा कुछ बहादुरी नहीं है ये गुरुजी का किपा है क्योंकि हमको पालन करना है सही मार्ग पर चलना है बाकी तो काम गुरुजी करेंगे हम तो हमको तो क्या करना है कुछ नहीं करना हमको देखना है बस और क्या ये संभव है तो गृहानुग मया जो हम आपको दे रहे हैं आप ग्रहण करो हम अगर नहीं दे तो तुम ग्रोहन नहीं कर सकोगे हमारा स्वरूप जवान हम हम हम कैसा है हमारा भाव कैसा है हमारा स्वरूप क्या है हमारा क्या क्या पसंद है नहीं पसंद है यद रूप, हमारा रूप क्या है गुण क्या है कर्म क्या है सारे आप जानना चाहो तो सब आपका जानकारी हो जाएगा तथैव तो तथा तो एव तथैव तो विज्ञानम ओस्तुते मद अनुग्रह आशीर्वाद कर दिया ये जो बोला तथई तो तथा तो एव तत्व तो तो विज्ञान हम ते मद चलो हमने आशीर्वाद करिए ऐसा करके आशीर्वाद किया ये जो हमने बताया हमारा रहस्य क्या है हम क्या करना चाहते हैं हमारा रूप कैसा है हमारा कर्म क्या है क्या है हम कैसे हैं हमारा भाव क्या सब तुम्हारा हृदय में प्रकाशित हो जाएगा लेकिन हमारा अनुग्रह के द्वारा हमारा कीपा के द्वारा अब जोर जबस्ती करो तो होगा नहीं मदनुग्रह तत्व विज्ञान मदनुग्रह और एक बात जानकारी होना चाहिए महाराज कि अहमे की अहमे नान्याज सद सत्परम पश्चात जदे तच्छ जो, जो अवशिष ते सोस में हम वो क्या है ये जानकारी होना चाहिए आपको ये दुनिया में भगवान छोड़कर भगवत छोड़कर और कुछ नहीं है जो कुछ भी दिखाई पड़ता है यहाँ तक कि आपका शरीर आपका शरीर का रंग जो कुछ जहाँ कुछ जो कुछ भी है सारे भगवान एक ही तत्व तो है अद्वै ज्ञान तत्व तो तो। द्वितीय किच्छू नहीं कुछ नहीं है लेकिन यही माना है माया है द्वितीय किचू कुछ नहीं है कि लेकिन लगता है द्वितीय बूझ है ये जो है तो जानकारी होना चाहिए जो सृष्टि आप देख रहे हो कैसा बताए भगवान ब्रह्मा जी को मुझे ये जो सृष्टि देख रहे हो ये सृष्टि का पहले जब सृष्टि नहीं था हम, हम हम हम अकेला हम थे श्त स्वर उपनिषद में है एको अहम बहु स्वाम हम एक है बहु होना चाहे लीला करेंगे हम तब तो भगवान क्या करें सृष्टि रचाना शुरू कर बड़ा भारी आश्चर्य का बात है ये तो ये सृष्टि का पहले जानकारी होना चाहिए कि हम छोड़कर द्वितीय कोई वस्तु नहीं था कुछ नहीं यहां तक कि तमाम शक्तियों को हमारा अंदर में अवरुद्ध करके हम विराजमान थे क्योंकि शक्ति अगर बाहर में रहे तो खेला शुरू हो जाएगा ना शक्ति का साथ भगवान का खेला ही तो ये लीला शक्ति को अगर अवरुद्ध कर दे अपना अंदर में रख के ढक दे हो गया खेला खेला बंद इसी को ही तो उस दिन आप लोग याद नहीं रखते हो क्या करें हम आवा हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा रहे विद्वान लोग याद कर एकदम तुरंत याद हो जाए ऐसा ब्रह्मचर्य पूरा ध्यान देना हो ऐसा सुंदर भागवत में हमने बताया था जो चौ महीना जो चौ महीना चल रहा है चौ महीना में भगवान खेरद को सा अनुद विष्णु स्वयं करते हैं उस समय क्या होता है वेद उपनिषद जाके उसको स्ती करते हैं जय जय जाना दो बरूद तो भगो हे भगवान जय जय ज जय ही अजाम हे भगवान आपका माया बड़ा डेंजरस है इसे इसको हटा दो जय जय जय जय जाम, जो ही अजाम भगवान बड़ा डर है आपका माया से अजीत हो क्योंकि आपको जोर जबरस्ती हम जय करने जाए तो होगा नहीं और आपका माया का भी जय करना संभव नहीं मामे बोजे प्रपद्दन थे माया मेतम तरंती थे आपका कहना है हमारा माया को किसी का हिम्मत नहीं को जय कर ले एक गुरु वैष्णव का अ गुरु का कृपा गुरु का ऐसा नहीं कीपा जो हुआ है तब तो हम समझेंगे गुस्सा हो जाता है आदमी हमारा सच्चा कहने से हम बहुत प्यार करके बोलते हैं वो लोग रोज रेज सही आता है क्यों ऐसा बोला सच्चा कीपा हो तो उस दिन हम ही बताएंगे गोदी में लेके तुमको कीपा मिला है <laughs> ये एडवर्टाइजमेंट का जरूरी है नहीं अपने आप तो ये जो है ये ममे व ये प्रबद्धन थे माया में तम तरन्ते थे हमारा माया को जय करना किसी का संभव ये सूती वेद उपनिषद जो है वो वंदना कर रहे हैं भगवान विष्णु भगवान विष्णु को सैन है उसी समय बोलते जही जो, जो जही अजाम माया को हटाओ ठाकुर जी और तुम जो समस्त शक्ति को अवरुद्ध अवरुद्ध करके अंदर में शयन करते हो ते तो बड़ा भारी हैं ऐसा करके सोती के तो अर्थात शक्ति का साथ भगवान का जितना सारे खेला है यही प्राकृतिक प्राकृतिक जगत में विशेष है यही विशेष है मजा यही है प्राकृतिक जगत में ये जगत में ये इसका छाया गिरा है और वो जगत में उसका वास्तव है उसका प्रतिफलन इधर है लेकिन है तो वही जो नहीं रहने से उसका कोई अस्तित्व है नहीं पश्चात हम आवाज़ सुनो ये जो सृष्टि का पहले हामी अकेला था और सृष्टि होने का बाद जो प्रपंच में बहुत सारे बहुत नानात्व तो दर्शन हो चे नानात्व तो दर्शन हो चे बहुत डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हो आप लोग लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलना बहुत इजी है पॉलिटिकल लीडर लोग बोल देते हैं लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी एकमात्र तो गुरु वैष्णव जानते हैं बाकी इसका रहस्य किसी के अंदर नहीं है कोई दुनिया का आदमी यूनिटी कैसे हो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये गुरुवेश सब जानते सारे समाधानों कर देंगे लेकिन आए तब ना तो ये जो है सृष्टि जब विनाश हो जाएगा सारे शांत हो जाए तब भी हमें अकेला रहेगा और जो सृष्टि देख रहे हो इसका अंदर में भी हम प्रविष्ट होकर विराजमान हैं लेकिन तुमको दिखाई नहीं पड़ता मैं क्या करूँ मैं तो चाहता हूँ कि ले लो तो लेने के लिए तैयार नहीं कल इसका बारे में ध्यान देना काल शुरुआत में ये चर्चा करेंगे जीवों को से बात का सुंदर चर्चा बद्ध जीवों को भगवान गोविंदो कैसे ले जाता है जगत से इस ध्यान देना हम अगर भूल जाए तो याद दिला याद रहेगा हमारा भूलेंगे नहीं तो अहमेवा स्व मेवाग्रह नान्यात सदसत परम जो तुमको सद एवं असद सद एवं असत रूप के द्वारा जो प्रतियोमान होता है ये सद है ये असद है गुरु वैष्णव भी बोलते हैं इसका वास मत जाओ भक्ति नाश हो जाएगा इसके इसका अंदर में घिना नहीं है वो इसलिए तुमको बचाने के लिए जैसे तुलसीदास जी बताए ना तुलसीदास जी बताएं ना सदगुरु मिले भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश कैला का मैला छुटे जब आख करे फिर भेद बतावे इसमें दूजा भाव नहीं है इसको ऐ इसको भगवान का भगवान का संबंध में ही देखता है जिसको डांटता है इसको भी भगवान का संबंध में ही देखता है लेकिन किसी को भजन में बचाने के लिए उसको बोलना पड़ता है तुमको भजन चाहिए तो उधर मत जाओ उधर जो उधर जो होता है उसमें नाम अपराध होगा बोलना पड़ता है पोपात को भी बोलना पड़ता ये उनको दोष नहीं होता क्योंकि उसका दूजा भाव नहीं है वो भजन में एक एक आदमी को ले जाने के लिए वो भाव को बोलना पड़ता है समझा मेरा बाप नहीं ये तो भजन में आगे जाए क्या कैसे गुरु वैष्णव बागार दिखा नहीं दे ये सत है ये असत है ये जड़ जगत में बंधन में डालने वाला तेरा ऐ या मात इसमें ये जो है इसमें तेरे को बंधन छोड़ा देगा जैसे नौतम ठाकुर श्रीनिवास जो रामचंद्र गुर बताते हैं हम ना नौरोतम ठाकुर का कार थोड़ा चर्चा करेंगे हरिकथा का पार थोड़ा चर्चा अवश्य करेंगे तो वहां देखो ये जो श्रीनिवास आचार्य जी है श्रीनिवास आचार्य जी कटवा का नाम सुने हो कटवा नहीं सुने हो बंगला में जो कटवा है जहाँ महाप्रभु सन्यास लिए कटवा का जाजीग्राम काटवा ही है वो और थोड़ा जाके दो तीन किलोमीटर जाजी ग्राम है और जाजीग्राम में श्रीनिवास आचार्य जी बैठ के भजन कर रहे हैं उसी समय रामचंद्र करी कविराज जैसा आपका जुलूस जाता है ना शादी कटा में घोड़े में सवार होकर बरात आते हैं है न उसी समय देखे अरे घोड़े का पीठ पर सवार पालकी घोड़े नहीं पालकी में आपका इधर घोड़े हैं पालकी में सवार होकर ये जाता है एकदम सुंदर अ बाप रे कितना सुंदर और श्रीनिवासा जज भजन करते करते वो देखा और जब देखा महाराज जब ये श्रीनिवासा जज अचानक ये हो सकता कि उसी समय बजा तो बज रहा था उसी समय शायद वो बाजा जो बज रहा था उसको चेंज करने के लिए दो एक मिनट शांत हुआ मतलब दूसरा गाना शुरू करे हो सके नहीं तो यह संभव नहीं कि सिनेमा सच्चा जो ने ऐसा किया हाय हाय इतना सुंदर युवराज का मापिक शरीर है ये अगर कृष्ण भजन में लगते तो क्या होता यह शब्द उसका कानों में गया एक महापुरुष का जो जवान से निकल गया ये शब्द कानों में आया बस वही जो कानों में आया वो तो गया शादी होने के बाद रात को जो घर में घुसा है दूल्हा दुल्हन हो गया और उनको बताया कि जरा सा हम बाहर से आता है थोड़ा काम है बोले कहाँ जा रहे हो तो बाहर जाना नीचे बाहर नहीं जा रहा थोड़ा काम है पूरा है खिड़की खोल के बस हवा हो गया आके उनके चरण में गिर गया समझा मेरा बात जो जवान से निकल गया ये अगर भजन करते तो क्या होता सचमुच भजन करके दिखा दिया महाराज ये जो भजन करके दिखा ये, ये कहने का लायक नहीं है वो जो भजन किया कभी सुनोगे तो ये जो जब शांत हो जाएगा सारे उसका बाद भी हम भी रहेंगे और प्रविष्ट के वो हम ही है रितिय अर्थम जत प्रतीयत तो न प्रतीयत तो चात्मा तत्वात आत्मान सो जथा तमहा जगत में जो चीज दिखाई पड़ता है इसको कभी कभी सच्चा माना जाए ये सच्चा है इसका साथ संबंध जोड़ता है लेकिन इसका प्रतीति वास्तव जो अनुभव हृदय में हो जाए तो देखे महाराज आपका स्वरूप में आपका जो स्वरूप है वास्तव इसमें उसका कोई कनेक्शन है ही नहीं जो कनेक्शन जो रिलेशन जो संबंध बनके आप डूबे हुए हो माया पे वास्तव स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो हंसना शुरू कर दे हो हो अकेला घर के पागल के माफिक हासोगे ये हम क्या किया हमारा तो सब एक बार एकांत भगवान का साथ हमारा सम्बन्ध है बाकी तो हमारा किसी का संबंध है नहीं लेकिन ये हमने क्या किया श्रीवासा जज जो ऐसा बोला उन्होंने देखो एक शब्दों के द्वारा संसद छोड़ के बस हो गया तो ये जो है रित अर्थम जत् प्रतीय तो न प्रतीय तो चात्मा तद विद्वा तमहा जैसे भक्तवीर ठाकुर ने सुंदर बताए माया किसको बोला जाता है इसका व्याख्या करने गया तो भक्ति मीनो ठाकुर सुंदर शब्द बोला बहुत सीधा इतना सीधा माया का व्याख्या भक्ति मीनो ठाकुर जी ने बताया देखो भगवान का भगवान का स्वरूप शक्ति वास्तव शक्ति है भगवान का जो स्वरूप शक्ति है यही वास्तव शक्ति है भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है लेकिन स्वरूप शक्ति नहीं रहने से जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता इसका नाम माया समझा मेरा बाब उस दिन भी बताया था जो अंधेरा रात्रि उसमें एक रस्सी लटक रहे हैं उसमें कोई आदमी जाए तो डर के मारे बड़े सांप महाराज चिल्लाया और ध्यान से देखा महाराज सांप है कि क्या है बोले कुछ नहीं वो रस्सी है उसका नीचे इस, इसका सैडो आया है उसमें जैसा सांप जैसा लगा वो डर गया ये तो झूठा है ये तो झूठा है लेकिन झूठा होते हुए भी सांप जो वास्तव सांप का प्रती उसका अंदर में आया तब उसको डराया वास्तव सांप का प्रती उसका अंदर में आया अनुभव आया क्योंकि सांप बोल के कोई चीज है तब उसका प्रतिफलन नीचे है उसको डर के डर के मारे वो सांप है उसका फैमी हो गया तो ये दुनिया में जितना सारे आपका चीज आपको सच्चाई महसूस हो रहा है तो जो वस्तु वास्तव वस्तु नहीं रहने से ये दुनिया का जो आपको संबंध ये सच्चा है सागे संबंधी ये हमारा दोस्त है ये साला है ये बीबी है सारे ठीक है एस पर एस पर लीगल कंसेप्शन इज ऑल ट्रू सब ठीक है लेकिन कहां तक सच है आप अगर 32 साल का उम्र में आपका बीबी को लाए थे तो आप अगर 80 साल का उम्र तक आप जियोगे 80 माइनस थर्टी इसमें कितना साल होता है उतना दिन तक आपका संबंध हो माइनस करो 80, 80 साल का उम्र का, सोरी छूटा आप 32 साल में बीबी को लाए थे घर में अपना बोलके, तो 80 से 32 बात कर दो हिसाब हो जाएगा इतना दिन के लिए अब इतना हंगामा किया इतना दिमाग खराब किया समझ में आ जाए तो सारे समस्या का अभी समाधान हो जाए नहीं तो समाधान होगा नहीं तो और आभाष और तमो जो है इसका बारे में बताया जैसे चंद्रमा जो है चंद्रमा का जो छाया है चंद्रमा का प्रतिबिंब चंद्रमा आकाश में पूर्णिमा पौर्णमासी का चरम पौर्णमासी का जो चंद्रमा है आकाश में खिले हुए हैं अभी आपका जो यमुना नदी में या आपका किसी तालाब है उसमें पौर्णमासी का जो चंद्रमा है उसका पूरा प्रतिफलन गिरा है उद्धव जी का साथ जो संवाद होगा उसमें देखोगे विदुर जी का उसमें किसा उदाहरण दिया भले भगवान श्री कृष्ण जात जोदू वंश में अवतीर्ण होकर इनका साथ इतना ख्याला किया लेकिन वो उसको अनुभव में नहीं आया कौन है कभी कभी किसी को अनुभव था ये भगवान है लेकिन पक्का अनुभव नहीं जैसे अर्जुन को भगवान ने गीता का सारे उपदेश दिया था महाभारत में है महाभारत से ही उद्धाय उठाकर गीता आप प्रश्न होता है हमने तो समय नहीं मिला आपने समय दिए नहीं दिए नहीं तो ये सब खुल्ला उनको कितना सुंदर चर्चा करते समय नहीं दिए समय कहां है तो जब भगवान श्री कृष्णो नित्य लीला में चले गए धोराधाम से चले गए तब अर्जुन आकर जब जब यहां जुधिष्ठिर महाराज का साथ पास रो रहे हैं ये क्या हुआ है बताओ क्यों रो रहे हैं और क्या हुआ है तुम्हारा धीरे धीरे बात में जब रोते रोते बताया सारे मसला को खुला और रोते रोते बोला महाराज वही अर्जुन है वही गांडिव है लेकिन आज कुछ नहीं बचा है क्यों वंचितोस्मी हरिना बंधु रूपिणा हे राजन वंचितोस्मी अहम हरीना बंधु रूपिणा बंधू रूपी जो हरी उठते बैठते खेलते समय कितना मजा किया ऐसा नहीं कर ऐसा खा लो सो लो अरे दोस्त जैसा है पता नहीं चला वो कौन है विश्वरूप दिखाया है अब ये प्रश्न उठता है महाराज विश्वरूप तो दिखाया है ये तो फालतू बात क्यों कर रहे हो विश्वरूप दिखाया है लेकिन दिखाने का बाद भी भगवान ने वो विश्वरूप दिखाने का बाद भी माया का ऐसा पर्दा डाल दिया वो जैसे ये भी जड़ जगत का माया नहीं है जोग माया जैसे आप दसव स्कंध में जाओगे जसोदा मैया गोपाल का मुंह का अंदर पूरा अनंत ब्रह्मांड का देख लिया अरे महाराज क्या देगा भूत पकड़ लिया क्या हुआ महाराज चिंता हो गया फिर उसका बाद भगवान ने जादू टोड़ना कर दिया फिर कोले में ले गोदी में लगे भूत पकड़ा है महाराज गौ माता का पुछवा दे के उसको झाड़ो आए कृष्णा है नमो नारायण है नमो नृसिंहाय नमो वामना है नमो ऐसा करके जानना शुरू कर दिया ये भगवान का का काम है इच्छा करके किया तो अर्जुन ने उस नमा यह मसला को खोला था क्या महाराज गीता का उपदेश तो कब दिया था कुरुक्षेत्र तो युद्ध क्षेत्र में अब गीता का उपदेश तो तब सुना था मैंने आप जब कृष्ण चला गया मैं नंगा नंगा हो गया हूं अभी कुछ नहीं है मेरा अब गीता का जितना सारे एक एक करके उपदेश सब हमारा अनुभव में उतर रहा है अब बताओ अब हमारा अनुभव में उतर रहा है एक एक करके मेरा अनुभव में उतर रहा है क्या क्या उपदेश दिया था गीता में ये भी संभव है हाँ संभव है गुरुजी जब चले गए तो गुरुजी का समाधि का पीछे बैठ के रोते समय हमारा अनुभव हुआ गुरुजी है तब भी थोड़ा अनुभव हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना गुरुजी जाने का बात बाद अभी लगता है गुरुजी मेरा साथ हर वक्त है हर वक्त है दुनिया भी जितना वैष्णव समाज है वो तो इसको कौन आइडिया दे रहा है ऐसा ऐसा कर रहा है लिखता है कि हर कथा हर लेखा सब मैं भागवत ले बैठा हूँ हर वक्त गुरु मेरा साथ है जो करा रहा है गुरुजी जी करा रहे ये मेरा विश्वास है हम कुछ नहीं हमारा कोई हिम्मत नहीं कुछ जो गुरु कर रहा है तो ये जो बात कह रहा था कि जो अर्जुन का अनुभव हुआ तब और क्या बोल रहा था ये रित अर्थम जत प्रति तो नवप्रतिए तो चात्मानी ये बोलते बोलते कहाँ गया था हमने क्या चर्चा किया था अंतिम में चर्चा करते करते कहा गया था जो भी है ये आपको सच्चाई है पूर्णमासी कोई सुनता नहीं है सुनने वाला कोई नहीं एक भी नहीं पूर्णमासी का चंद्रमा जैसे जमुना में ये जलाशय में है ये उद्धव जी बोल रहा है कि जैसे एक कृष्ण भगवान अवतीर्ण होकर इतना लीला की है लेकिन किसी को अनुभव में नहीं होता आ रहा है कृष्ण उद्धव जी को भी बोला उद्धव ये समस्या आया है क्या करे बोलो तो थोड़ा आओ सलाह दो मेरे को ऐसा बैठ गया दोनों ने हाथ पकड़ कर उधो क्या किया जाए ये समस्या आ गया ऐसा क्या हुआ प्रव... ऐसा ऐसा हो गया अभी आप बुद्धि दो क्या करना चाहिए बोलो उद्धौ जी भगवान से किसमें बुद्धि दे रहे हैं <laughs> इससे बढ़कर क्या मजा है उद्धव जी बाद में रो रहा है पागल का मापिक भले ये भगवान हमारा सामने हाथ पकड़ के बोलते दो उधो अभी समस्या आया है क्या किया जाए बोलो तो थोड़ा बुद्धि दो मेरे को उधो जी अभी अनुभव आया वो रो रहे वो जी महाराज ये कैसा खेल था बोलो अभी ये जो चंद्रमा जो गिरा है अनुभव देखो ये चंद्रमा को सच्चा एक वस्तु मानकर ये जो चंद्रमा है ये चंद्रमा को सच्चा एक वस्तु समझ कर, जितना सारे मगरमा छाती माछ है ना पे उसका खाने जाता है ऐसा करके ऐसा कर खा नहीं क्या जो खाने जाता है पानी उछल जाता एसा एसा है ऐसा ऐसा धुलता है चंद्रमा धुलते हैं आज चंद्रमा तो है नहीं वो चंद्रमा तो ऊपर है उसका छाया भी नहीं है इसको प्रतिफलन इसको छाया नहीं बोला जाता इसका प्रतिफलन गिरा है तो प्रतिफलन के समय जो वस्तु जो है इसको सच्चाई लगता है लेकिन वो सच्चा है नहीं ये वह आभाष ये जो उदाहरण हमने दिया यथाभाष और यथातमहा ये दोनों उदाहरण ध्यान से सुनना नहीं तो कुछ नहीं होगा ये कोई चतुष्लो की भागवत ये सब कोई स्पर्श नहीं करेगा हमको तो सात दिन तक ये चर्चा करें तो मजा है ध्यान से सुन लो अभी बात ये है कि ये तो आभाष हुआ चंद्रमा का प्रतिफलन गया ये आभास का बराबरी हुआ और तमों क्या है अतमों क्या है तमों क्या है ये तमों है चंद्रमा जब चले जाए चंद्रमा अभी सूरज उठा नहीं ऐसा भी तो होता है। चंद्रमा चला गया तो अंधेरा में चंद्रमा नहीं है चंद्रमा नेक्स्ट साइड चला गया सूर्य जैसे होता है सूर्यों का उदाहरण ले लो सूर्य था सूर्य का प्रतिफलन पानी में गिरा तो सूर्य सच्चा दिखाया गया अब सूर्य जब चल के ढल के पृथ्वी का इस तरफ रोस अभी ताप दे दिया था इस तरफ और घूम के घूम के इस तरफ ताप दे रहा है इस तरफ ताप दे रहा है तब उस तरफ अंधेरा हो गया जब तब इस तरफ था तो अभी छाया गिर गया छाया गिरा न तो लगता है वो वस्तु है नहीं तो जथा भाष यथातम जो उदाहरण दिया ऐसा और महाराज मायावादी का जो विचार है इसको बहुत ऊंचा अभी विचार हो होना चाहिए था लेकिन समय नहीं है एक बात हम स्पष्ट करें ब्रह्म सत्व जगत मिथ्वा वो ब्रह्म ना पर ये जो विचार है ब्रह्म सत्व जगत मिथ्वा वो बोलते हैं ब्रह्म सत्व है इस जगत झूठा है इसका तर्क वो उठाया इसका तर्क मायावादी लोग देते हैं कि महाराज ब्रह्मस्त जगत में था ऐसा सुंदर जुक्ति देते हैं आप उधर बैठो कि हरिकथा में आपका हो जाएगा पूरा विश्वास हो जाएगा फिर हमारा पास आओगे फिर आपको वो दर्शन को काट के आपको स्थापन करेंगे पक्का असली क्या है तो इसमें क्या है विशेष है मायावादी लोग बोलते हैं देखो ये जगत सच्चा है नहीं आपको लगता है सच्चा है आपने सारे जगत को ये सब सच्चा है सब माना है इसलिए आपका दुख है ऐसा बोलते हैं ये जगत है ही नहीं वो मायावादी लोग बोलते हैं आंखें खोलकर जो जगत को देख रहे हो वो जगत है ही नहीं अच्छा जगत है नहीं मैं देख रहा हूं तो जगत है ही नहीं और बोलता है ये ब्रह्म है ब्रह्मो का विकार है ये भी आपका साथ मजा हो रहा है बात है ब्रह्मो विकार प्राप्त, है। प्राप्त हुआ है अब ब्रह्मो तो ब्रह्म वस्तु होता है वह तो विकार कैसे होगा जो ब्रह्मो विकार प्राप्त होता है ब्रह्म कैसा है वही नहीं सकता तो क्या होगा इसका उत्तर ये है ये जगत जो है महाप्रभु जी ने ये वाराणसी में इसका उत्तर दिया था भले महाराज जगत मिथ्या नहीं है जगत तो है लेकिन ये जगत अस्थाई है आंस है ये जगत प्रपंच जो है ये तो ठीक है आप देख रहे हो इसको हम देख रहे हैं तो ये है क्या ये तो है लेकिन ये इसका एग्जिस्टेंस ज़्यादा दिन तक नहीं रहे अस्तित्व नहीं रहेगा हमारा शरीर हमारा ये संसार सारे जितना सारी दुनिया का चीज़ है वो रहने वाला नहीं है इसलिए इसको नासवान बोला जाता है लेकिन जगत है नहीं ये वो नहीं सकता जगत है देख तो इसका उत्तर महाप्रभु ने दिया जो देखो ये जो भगवान का जो भगवान को जो ब्रह्म वस्तु भगवान ब्रह्म वस्तु भालो करे सुनो ताले गो जुक्ति देते हमें आज ना हो तो काल के अभी मरे जाओ तो तुम्हारे होली कथा बोलते हो तुमको बोलना पड़ेगा ना तो हम तुम्हारे जाएंगे कभी चले जाएंगे तुम लोगों को बोलना पड़ेगा तो तुयार हो जाओ हमारा यही विनती है इसी में गुस्सा हो जाता है आदमी हमारा कुछ काम नहीं है जो दाल रोटी जो भी खाओ भोग लगाओ और बैठ जाओ मेरा समय मेरा कहना है और सारे लोग बोलते हैं महाराज फालतू बात करते हैं मेरा ये विनती है सारी जगह है एक बोल काम करो सब जो करना है करो और वानी ज़्यादा से सुनो सारे प्रचार हो जाएगा हमने ये तक बोला था ये साक्षी है हमने बोला चागदा मंदिर में ये जो बैठ के तुम्हारा सामने हरिकथा बोल रहा हूं इसको बोला था अभी भी जगन्नाथ के सामने बोला अभी बोल रहा है तो ये चागदा में मंदिर में बैठकर कर हरिकथा बोलते रहे तमाम पिथि में पुचार हो जाएगा बोला थाने ये साक्षी है रिकॉर्डिंग भी है सारे हम बोला चागदा में बैठ के हमको हरिकथा बोलने बोल दिया जाए तो तमाम पिथ्वी में पुचार हो जाएगा तो वो लोग सोचे ये मेरा अहंकार है अहंकार नहीं है मेरा विश्वास है चाकदा मंदिर में बैठ के हरिकाथा सारा पृथ्वी में, में चले भगवान गौरंग महापो प्रचार कराता है तुम प्रचार करने वाला कौन हो अगर भगवान का इच्छा है स्वामी महाराज जी ने कोई बैनर फैनर नहीं लगाया था चैतन्य महापू ऐसा कर दिया पूरा दुनिया में प्रचार कर दिया ये ठाकुर जी का इच्छा है जब होगा होगा और नहीं तो जितना भी बोलो रख दिया सार वस्तु आएगा नहीं आदमी का माया में इंटरेस्ट है ज्यादा तो ये जो महाप्रभु जी उदाहरण दिए ये उदाहरण क्या है महाप्रभु ने बोले देखो ये भगवान ब्रह्म वस्तु जी है ब्रह्म वस्तु ब्रह्म वस्तु का भी विकार होता है तो ब्रह्म वस्तु विकार हो तो विकार तो मतलब सर जाए डिस्ट्रॉटेड तो रिएक्शन हो जाए तो ये कैसे ब्रह्म वस्तु है तो ब्रह्म वस्तु के ऐसा मत बोलो ब्रह्मों का चरण अपराध हो जाए तो ब्रह्म वस्तु का जो माया है भगवान का जो शक्ति है भगवान का शक्ति का परिणति है, है ये जगत भगवान का जो शक्ति है ये शक्ति का परिणति है ये जगत आप बोलोगे ये कैसे माँ पो उदाहरण दिए देखो ये दुनिया में ये संभव है वैज्ञानिक लोग भी ये स्वीकार कर लिया हम एक एक करके साइंस का, का उदाहरण भी दे दे भले भगवान ने बताए कि देखो जैसे स्पर्श लोहा में लोहे में स्पर्श करो तो सोने बन जाता है हो जाता तो वैज्ञानिक लोग का लोग ने वैज्ञानिक लोग ने स्वीकार कर दिया यह संभव है क्योंकि पहले भी मुनि ऋषियों ने हमारा पूर्वजों ने बड़ा ऋषि मुनियों ने बहुत बार ऐसा किया कोई पदार्थों को सोने में बदल दिया उसका जानकारी था रिएक्शन वो करके बदल दिया था अभी प्रश्न उठता है कैसे वैज्ञानिक लोग मान लिया एक उदाहरण दे इसमें जो आदमी कोई पढ़ा लिखा किया है साइंस पढ़ा है केमिस्ट्री पढ़ा है वो जानता है उसमें जलीय कुरी मदम कुरी बोल इंग्लैंड का दो वैज्ञानिक दंपति इन्होंने पीच ब्लेंड इंग्लैंड में गरा गरीब थे पीच पीच ब्लेंड फैक्ट्री से निकालते थे उसको निकाल का जाल देते देते कितना वन वा, मिलीग्राम और पॉइंट सम मिलीग्राम कितना मिलीग्राम हमको पता नहीं भूल गया बचपन में पढ़ा था तो यूरेनियम निकाला यूरेनियम जानते हो यूरेनियम निकाला और यूरेनियम जो निकाला यूरेनियम को निकाला उसका ऊपर रिसर्च किया और रात का टाइम में जो सोने गया तो एक फिल्म था फिल्म जानते हो फिल्म फोटो फिल्म पहले जो नेगेटिव नेगेटिवटी पॉजिटिव कर था अब तो बद, जमाना बदल गया दूसरा वो फिल्म को काम का था वो डोर में रख दिया वो वो वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है यूरेनियम उसको भी अंदर में रख दिया सुबह में उठ के जब वो रिसर्च में फिर बैठा तो निकाल के देखा रे हमारा ये काला वाला जो फिल्म है इसमें सादा सादा ऐसे कैसे डाग हो गया इतना जैसे सूरज चमकता है हैरान हो गया तो कोई कारण नहीं है बाद में वो सोचा कि ठीक है नेक्स्ट डे दे और देखेंगे अगला दिन फिर टेस्ट किया उसी रख दिया तो बोला बस हो गया कमाल का यही जो है एलिमेंट है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट अर्थात मतलब ये यूरेनियम है प्लूटोनियम है रोडियम है ये सब है केमिस्ट्री का हायर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हायर ऊंचा उसका स्थान है इसका एटमिक वेट बहुत ज्यादा है इसका जो अंतर कंस्टिट्यूएंट अर्थात उसका जो मल्यूक्युलर स्ट्रक्चर जो है इसका बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे कभी मौन भंग करें बाद में बताएंगे तो उसमें क्या होगा ये उसका अंदर से एक किस्म का अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा तीन किस्म का रे निकलता है ये साइंटिस्ट ने रिसर्च करके देखा है आगे चलकर ये आपका जिंदगी में एक विज्ञान का आशीर्वाद बन के रह कैसे आप जो एक्सरे कराते हो आप जो एक्सरे कराने जाते हो जो टूट गया हड्डी फड्डी क्या हुआ नहीं हुआ तो सब जो एक्सरे है उसी का ये रिसर्च समझा मेरा बात तो साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च करके देखा एक यूरेनियम को बहुत साल तक रख दो तो वो यूरेनियम एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा ये तीन रे निकालते निकालते निकालते निकालते बाद में वो यूरेनियम से उसका नेक्स्ट एलिमेंट में उतर जाता समझा नहीं मेरा बात यूरेनियम का जो यूरेनियम का बाद जो एलिमेंट है उसके ग्रेड डिग्रेड हो जाता है डिग्रेड डिग्रेड जंतु उसका मलिकुलर स्ट्रक्चर लो हो जाता है कभी हम इस ब्लैक बोर्ड में स्केच करके दिखाएंगे इससे क्या हुआ बोले ये अगर हायर एलिमेंट हायर एलिमेंट अगर अपना मलिकुलर स्ट्रक्चर को चेंज करते करते रेडिएशन होते होते अपना मलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज करके यूरेनियम दूसरा एलिमेंट में चेंज हो जाता है ये संभव है कैसे यूरेन था तो यूरेनियम अरे यूरेनियम बदल गया प्लूटोनियम में ये कैसे संभव है मतलब तो सोने सोने में जो कन्वर्ट हो गया लोहा ये भी संभव है समझा मेरा बात बड़ा विज्ञान का बात है बड़ा संभव है तो विज्ञानिक लोग को ये जो बात हमने बताया हर साइंटिस्ट लोग मान लेगा ये हमने युक्ति करके बैठा है दुनिया का साधारण अभी तो आएगा नहीं आप साइंटिस्ट समाज में ये कथा शुरू कर दो देखो कितना साइंटिस्ट आगे बैठ जाएगा पूरा तमाम विचार करके सुनेंगे अभी बात ये है भावा एटॉमिक साइंस एटोमिकस्टीट्यूट में उधर भी हमारा थोड़ा बहुत कथा सुनता था राइटिंग थोड़ा थोड़ा पहले बहुत आगे जब मट में नहीं आया था तो उस समय में ब्यात है ये जो महाप्रभु ने बताया देखो इसमें विचार ये हैं कि ये जो भगवान का जो शक्ति है भगवान का शक्ति का परिणति है ये जगत अगर दुनिया में लोहा को कन्वर्ट सोने में हो जाए तो क्या ये विचित्र है अगर ये दुनिया में ऐसा जो चीज है तो भगवान को क्या विकार प्राप्त होना क्या पड़ेगा का यह सब संभव है भगवान को भिकार भगवान विकार नहीं हुए भले एक पत्थर है स्पर्शमणि महापुर एक स्पर्शमणि खोद नहीं चेंज होते लेकिन कितना लोहा को सोना में बदल सकता, समझा मेरा बात मापू ने बताए कि एक स्पर्शमणि ना जाने कितना लोहे को सोना में बदल सकता है लेकिन उसका अपना कोई परिवर्तन हुआ तो आप क्यों बोल रहे को भगवान जो ब्रह्म ब्रह्म वस्तु का विकार है ये जगत समझा मेरा बात ऐसा करके भगवान ने सुंदर जुक्ति दिया और फिर और बताना था ये श्लोक में और हम थोड़ा कम ही कर दे आज समय भी हो गया यथा महांति भूतानी उच्चावशिषु अनु प्रविष्टान प्रविष्टानी तथा तेसु न तेशु, तेशु अहम् भगवान ने बता रहे देखो जथा महांति महांति मतलब काल जो बताया था भौतिक पदार्थों जो है, है क्या है खिति अपो तेज मोर उद्वम भौतिक पदार्थ तो नहीं है हाँ नहीं बोल रहा है ये भौतिक पदत्थ तो नहीं है जितना तमाम चीजें आपका शरीर है आपका, आपका चश्मा है जो कुछ भी है सब भौतिक ये जो है ये जो है जे जो हमने बताए यही सब है क्या क्या है खिती अपो तेज मरुद्भम इसका लीला महाप्रभु ने चैतन्य भागवत में भी दी चैतन्य चौधाम में दिया महाप्रभु जग बच्चा गोपाल किसको गौर गोपाल को बोले एक काम कर तू बैठ के संदेश और ये खोई जो है हल्का पन है ना खोई जैसे आपने खोई जानते नहीं हो जैसे जो रात का टाइम में हल्का खाना खाते हैं चावल से बनते हैं जैसे पदों का बीच से खोई बना जिसको मखना बोलते हो मखाना वैसा ही माफी हल्का है वो छोटा चावल से बनता है सुंदर अरवा चाल से शुद्ध अरवा चल इतना हल्का है कि इत इतना खा लो तो इतना हो जाए है हाँ, हाँ, हाँ, लाज लाज जिसको लाज बोलते हैं संस्कृत में हैं हाँ। तो ये जो है ये क्या बोल रहा था अभी है हाँ? हाँ, महाप्रभु ने बताए कि ये काम करो संदेश सर ये खा लो बैठ के वो काठे का आप तब का जमाने में काठ का बाटी था बच्चा तोड़ नहीं सकता उसमें देखे बोले खाओ मां अपना काम, खा खा काम कर रहा बच्चा उधर खा रहा है इधर शची माया ने अपने काम करे अचानक देखा तो बच्चा गौरी संदेश नहीं खा रहा है मिट्टी उठाकर खा रहा है तोड़ के गया है क्या कर रहा है मिट्टी क्यों खा रहा है बोल के धमकी दिया धीरे को संदेश खाने के लिए दिया तो मिट्टी क्यों खा रहा है तब तो महाप्रभु ने तत्व उपदेश किया बच्चा है बोले महाराज माँ तुम हमको गाली क्यों दे रहे हो ये जो संदेश है ये जो लाज है दुनिया में जो धान चाल जो कुछ भी है सब तो माटी का ही विकार है ये पेड़ पौधा सब है सब मिट्टी का तो विकार है तो हमने ये संदेश भी मिट्टी है ये मिट्टी भी है तुम तो मा, सोची माता तो आश्चर्य बन गए अरे काल का बच्चा है ये कैसे ही? तू कैसे ऐसा तत्व ज्ञान उपदेश दे रहा है रे मिट्टी खाने से ज्ञान ज्ञान का उपदेश दे रहा है तू ये कैसे सीखा तब तब बोले सचि माता ने बताई देखो ये तेरा बात तो ठीक है संदेश आदि जितना सारे है मिट्टी का विकार तो है ही है लेकिन मिट्टी अगर खाए तो शरीर खराब हो जाए मिट्टी का विकारी धान चाल इसको पका के खाए तो शरीर अच्छा होता और मिट्टी का मिट्टी का बर्तन अगर जलाया नहीं जाए तो कच्चा है उसमें पानी धर सकता क्या पानी तो नीचे चला जाएगा सोस जाएगा तब तो मां बच्चा बन के बोला माँ पहले तो हमको ये ज्ञान नहीं था अब तुमने सिखा दिया तो हमने मान लिया अभी संदेश खाएंगे और भूख लगेगा तुम्हारा स्तनपान करेंगे दूध खाएंगे तुम्हारा अपना गोदी में चढ़कर तुम्हारा दूध स्तनपन करेंगे <laughs> देखो ऐसा बात ठीक ही है ये जो जितना सारे तमाम दुनिया का चीज है या तक कि आपका शरीर है सब ये पंचभौतिक का विकार है या तो कि आपका जो बाल है काला है आपका जो शरीर का रंग है जो कुछ भी है आपका जितना सारे कालाड़ है सब तो जगत का विकार है ये जो बिछाया हुआ है ये सब जगत का विकार है जगत का ही है ना सारे और कालाड़ जो है तो कार्बन है सारे कालाड़ जितना सारे कालाड़ देखिए जहाँ जहाँ जो कालर सब जो कालर देख रहे हो सब कार्बन कार्बन पेरेंट एलिमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पेरेंट एलिमेंट बोला जाता है पेरेंट एलिमेंट कार्बन छोड़ के कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होता किसी भी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जरूर है कार्बन छोड़ के कुछ नहीं जो भी है हमने थोड़ा सा बता दे बोल के छोड़ेंगे अभी ये जो है जो जो पंच ये जो पंचभूत पंचभौतिक जो वस्तु हमने बताएं खिति अपो तेज मोरूद बोम ये चारों विचार करना हम तो सृष्टि रहोत्स्य दो दो एक दिन में हम सृष्टि रहोस्य में जाएंगे छलांग लगाकर सृष्टि रहोस्य आएगा उसमें हम विचार करेंगे दिखाएंगे आपको सारे दुनिया में यहाँ तक कि एक लोहे का टुकड़ा है ये क्या है पीतल का टुकड़ा पीतल का एक बाटी है इसका अंदर में भी वायु है आप बोले पागल है आप वायु है इसका अंदर में लेकिन आप कैसे सोचोगे कैसे आपको समझाएं ये लंबा चौड़ा केमिस्ट्री का बात आ जाएगा जब कोई वस्तु का डेंसिटी बढ़ते चले तो उसका वेट वॉल्यूम छोटा हो जाए मैंने वॉल्यूम एंड डेंसिटी रिवर्स है विज्ञान जो जाने उसके लिए उस बहुत ईजी है वाइस भारसा डेंसिटी जब बढ़ा दो हैं अगर आपको बोले महाराज आपको एक छोटा से एक वस्तु दे आप ले सकते हो तो आप अगर वास्तव बुद्धिमान है तो बोलेंगे कि वस्तु क्या चीज है और नहीं तो बोका कवन ये इतना वस्तु दे देना लेकिन उसका पता नहीं है कौन वस्तु है समझा मेरा बात पता नहीं है <laughs> वही इतना वस्तु जो है ये ये इतना बड़ा वस्तु है ये जो एक तो शीशे का जाड़ है इसका अंदर में अगर हम मारकारी दे दे एच जी मारकरी दे दे जो थर्मामीटर में रहता है पारा उसका वेट इतना है आप बोलेंगे कि अरे महाराज हम तो दस मिनट पकड़ नहीं सके देखने में इतना इसी है किसी है भी जिसका डेंसिटी ज्यादा हो उसका वेट ज्यादा होता है तो ये बात होता है कि ये डेंसिटी ज्यादा है मतलब साइंटिस्ट लोग बोलते हैं जो इस ये जो ये जो वस्तु से बाना है इसका अंदर तो तोड़ तोड़ के जो सूक्ष्माती सूक्ष्म चीज आए उसको अणु परमाणु बोला जाएगा सारे वस्तु दुनिया का अणु परमाणु से बना है यह पत्थर है यह भी अणु परमाणु से अणु परमाणु से है आपका शरीर जैसा एक एक करके सेल देकर कितना करोड़ों करोड़ों सेल लगाकर तब तो आपका शरीर का निर्माण हुआ ये हाथ है ये चोक है ये बाल है सब लेकिन कितना करोड़ों करोड़ों सेल ये शरीर का बिल्डिंग बनाने के लिए लगा है यह आपको पता नहीं डेली कितना सेल मारा जाता है नया तैली होता है ये सब विज्ञान का वाद आ जाएगा तो इसका अंदर में साइंटिस्ट तो बोलेगा महाराज ये वस्तु का अंदर में तो कोई वायु नहीं नहीं दिखाई जाता कोई स्पेस नहीं है तो साइंटिस्ट बोले साइंटिस्ट लोग बोलेंगे यस है जरूर है लेकिन इसका इंटर मोलिकुलर स्पेस बहुत छोटा है समझा ना मेरा बात इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत छोटा है इतना डेंस हो गया जैसे गैस उदाहरण दे क्लोरीन गैस क्लोरीन अब क्लोरीन गैस को गैसियस फॉर्म में रहे तो उब जाएगा ऐसा ऐसा करके तो जब उबना शुरू कर दे क्लोरीन गैस में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो हल्का हो जाए लेकिन वो क्लोरीन गैस को हम प्रेशर दे लो टेम्परेचर में उसको लिक्विड बनाए तो उसका गैसियस अवस्था से लिक्विड अवस्था और डेंस है मेरा बात समझ में नहीं आया ज़्यादा ये तो उड़ जाता है इंटरमोलिकुलर ये तो इसका जो इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर जो बंधन है हल्का हो गया वो तो उड़ जा रहा है अब उसको जब प्रेशर देके हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर में उसको डेंस डेंस डेंसिटी को दबा जाए तो लिक्विड फॉर्म आ जाएगा समझ में आया मेरा बात तो जितना डेंसिटी बढ़ी बढ़ते चलेगा उतना ही उसका वॉल्यूम छोटा हो है हाँ। यहां तक कि हमने साइंटिस्ट माहौल में यह भी बोला था महाराज जब पृथ्वी देख रहे हो आप पूरा पृथ्वी पूरा पृथ्वी ये पृथ्वी को मैं एक पॉइंट में ला सकता वो बोले कैसे बोले ये संभव है पृथ्वी का जो डेंसिटी है एवरेज डेंसिटी है इसको इन्फिनी तक तो ले जाओ समझा न मेरा पृथ्वी का तो डेंसिटी होगा कोई एवरेज डेंसिटी नहीं है नीचे में लोहे है धातु है ऊपर में पतला है कुछ भी है एवरेज डेंसिटी होगा ये पूरा पृथ्वी को डेंसिटी बढ़ाते बढ़ाते स्क्वीज करते करते एक पॉइंट में आ जाएगा आ सकता है नहीं तो भगवान का निस्सा का साथ अनंत ब्रह्मांड निकालता है समझा मेरा जैसे दूध को जाल देते देते ऐसा खीर खोआ खीर बना दिया था तो इतना दूध और जाल देते देते इतना बना दिया सब सम्भव है एक बट विक्षो एक पंछी ने ये बट विक्षो का फल को आहार किया उसके बाद उन्होंने टट्टी किया वो भी एक ऐसा जगह वो टट्टी गिरा है उसमें से जो फल खाया था उसका जो टट्टी किया था बट का फल का जो बीज है उसमें उसको उपत हो गया उप्त माने बीज गम हो गया अंकुर देना अब बाद में जो पाँच अ जो 500 साल बाद या तो हजार साल बाद दो हजार साल बाद आप देखो तो बोले महाराज ये तो हैरान की बात है कहाँ आप कलकत्ता में बोटानिकल गार्डन जाओ वो ओखाई बॉट है ओखाईब औखब भारत में हर जगह नहीं है हमारा वृंदावन में औखय है इलाहाबाद में है और कहाँ कहाँ है दो चार जगह है ये औखयब कहाँ से आया गोरुजी कलश ले कर जो भागे वो दो चार जगह विश्राम किया वो सब अक्खट बन गया वो बक्सो भी वो बक्सो का वो जो विक्षो का मत तो नहीं हुआ मेरा कहने का मतलब है महाराज आप चिंता करके देखो जब इतना छोटा जो बीज है उसको खाने का बाद जो टट्टी किया वो आंखों में देखना मुश्किल है उससे पाँच साल वेट करो हजार साल वेट करो दो साल तो तमाम दुनिया को घेर लिया महाराज कहाँ उसका शुरुआत है कहाँ उसका शेष अगर दुनिया में एक वृक्षों का उदाहरण हमने दिया तो आपका आप बुद्धिमान हो आपका समझ में आ जाएगा तो इतना सूक्ष्म वस्तु से अगर इतना बड़ा वस्तु का प्रकाश हो सके तो हमारा कहना क्या आप नहीं मानोगे ये पृथ्वी को डेंसिटी अगर ये दर्शन है इसको लेके पॉइंट में खड़ा कर दे क्योंकि डेंसिटी इन्फिनिटी संभव है जो भी है ये सारे वस्तुओं में अन्य व्यतीत जथा महांति भूतानी भूतेशु उच्चावचेशनु प्रविष्टान न प्रविष्टानी तथा तेसु न तेसुअ अहम तेसु जैसे ठाकुर जी ने बता रहे हैं ब्रह्मा को देखो हर वस्तु में अनुप्रविष्ट होकर मैं विराजमान हूं हैरान की बात है फिर भी अपना स्वरूप में मैं गोलोक वृंदावन में हूं सारे वस्तु में मैं हूं इसलिए अंग्रेजी में कहा है भगवान को ओमनी प्रेजेंट सुना है ओमनी प्रेजेंट ओमनी प्रेजेंट हर जाएगा वो स्तुए अंग्रेज लोग ऐसे कैसे लिख दिया भाई वो तो अंग्रेज लोग हैं वो कैसे लिख दिया पहले उसको भी आइडिया था भगवान कोने कोने में धूलि कना में अनंत ब्रह्मांड में कहा नहीं भगवान है तभी तो प्रहलाद महाराज का कहने से खंबा से प्रकट हो गया निथुष महाराज इतना बताते हैं सुनने में बड़ा मजा आता है बता दे सुंदर पुरलात प्रसंगो धुव प्रसंगो तो जो भी है अभी इतना सुन लो बहुत बहुत सारे बोलना था अब तो क्या करें हम अब हुआ नहीं काल आप सुनोगे इसका विचार थोड़ा दसवा अध्याय इसमें यथ भगवान वदरायण उवाचो बोल रहे हैं अर्थात सुख मुनि जी कह रहे हैं इसको बोल के हम विराम देंगे भागवत का दस लक्षण है उसमें नौ लक्षण जो है वो आश्रय लेने वाला तत्व है आश्रित आश्रय आश्रय जो स्वयं आश्रय है एक तत्व है बाकी नौ तत्व उसका आश्रय में रहता है इसका बोल के हम समाप्त करेंगे श्री बाद्रा अनुवाचो जत्रो सर्ग विसर्गस्वान पसन्नमो तयो मन नंतर ईशान कथा निरोध दशम स विशुद्वा नमी लक्षण महात्मनः महात्म श्रुतेनाथन चांजस बांछाक से कृपा सिंधु व्यवचारन नमो नमः ओं नमो भगवते तस्म यतु चिदात्मक आदि बीजा पशाया भी, भी धीमे वाचा कल प्रदूष की बात नहीं बोली